वंदे गुरुपद्वंदम भक्तंदसमित श्रीचतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन नंदन वंदेराधिका चरणोदय गोपीजन सामुक्त बिंदवनमें वाछाकुश्च कृपा सिंधु पतिता नंग पावनी हो नमो नम मुखति वाचा लंगु लंग यदिपातमह वंदे पर वृंदावई तुलसीदे वैपिव केवश भक्ति पदे देवी सत् नमो नम नाराएण नमस्कृत नर चर दी सरस्वती जो दे संकथोपदेश गौरीयपत्र प्रकाशने सदाक्तगुरभक्ति भोक्तिमदा जगोदूँ सदाभवन तेथास तीर्थास्पदम शिव विरछन भीता हम पनतपाल भविपूत वंदे महापुरुषते शरणिंदम स्त्याज सुप्री त्वराजक्षी वचसा जदगा माया वधा वध वंदे महापुरुष ते चरनादपल्लवनखचंदम छटा विस्फुत किपोध स्वादर्शी रस सागर पूर्ण रागर ससागर साराधिकमी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु सियाद गदाधर शिव सदी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनितानंद सियाद्वैत गदाधर शिव सदी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 संकीर्तन कवितरो कमलाक्ष विशाबर ग्जबरु जुगधर्म पंदे जगत प्रिय करू करुणा भथारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे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 भानेन सदा नंगातरंगरमणीय जटाकलाप गौरीर विभुषी तवाम भागम नाराण प्रियमन मापारम बरांपुरपति भज भी शनाथम वागी सजस्व वनी लक्ष्मी से चक्ष यशस् हृदय संबी िंगम भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे कृष्णोत्कीर्तन गानर्तन कला अथो जनी भ्राजिता सदभक्ताबलिहंस चक्र मधुपो सैनी विहारास्पद कर्णानंदी कल तह तुम्हें जीवा मरु प्रांगणी श्री चैतन दया नि सुधा सरधुनी सिसिलो भक्ति सिद्धांत शिशिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्मी ठाकुर पोपा जी ने बताते हैं सिमन नित्यानंद प्रभु जो नाम का हाट खुला था वही सिमन नि नित्यानंद प्रभु के द्वारा जो नाम का हाट जो है खुला था वही नाम का हाट सबसे बड़ा जाएगा है हमारा ऊंचा जाएगा जहाँ हरि नाम मिलते रहते हैं हरी कथा हरी कीर्तन और शिलो सच्चिदानंद भक्त मेन्द्र ठाकुर जी ने अपने को वही नाम का हाट वही नाम का हाट का झाड़ूदार परिचय दिया आपने को शिल सच्चिदानंद भक्त मेन ठाकुर आपने को परिचय दिया है ये नित्यानंद बाबू का जो नाम का हाट है मैं उसी हाट का झाड़ूदार हूँ साफा करता हूं क्लीन शिल प्रभुपा ने बताए हैं भक्ति विनोद ठाकुर का अनुगत में हम लोग सब सतोमुखी सूत्रों जो है सब ले के सब प्रपंच मानजन गौरीय भजन का जो जितना सारे महात्मा हैं, गौड़ मठ का गौड़ी सरस्वती, गौरी वैष्णव सारे नाम का हाट का जो झाड़ूदार है सिलो सच्चिदानंद भक्त मिन ठाकुर इसका अनुगत्य में हम लोग भी झाड़ू लगाने के लिए प्रस्तुत हुए प्रपंच मानजन लीला है साधारण आदमी समझे नहीं ऐसा कैसा परिचय है महाराज जो आपने को झाड़ूदार बोल के परिचय दिया झाड़ूदार भी कोई अच्छा परिचय है अल हा पुरुषोत्तम धाम नीलाचल क्षेत्र में सिमन महाप्रभु इसी झाड़ूदारी का सेवा देखकर राजा प्रताप रुद्र के ऊपर बड़ा प्रसन्न भाए राजा प्रताप रुद्र ने राजा होकर भी जगन्नाथ का रथ यात्रा के सामने अपना रथ को रथ का सामने जो रास्ता को झाड़ू दिया आ हाँ जो नित्यानंद प्रभु का जो नाम का हाट है ये हाट में जो झाड़ू लगाने का विषय है बड़ा गंभीर है ये आम आदमी समझते नहीं आम आदमी जो है वो जो समझते नहीं नाम की हाट की झाड़ूदार का मतलब क्या है नाम की हाट की झारूदार का मतलब है हरिनाम हरि कीर्तन हमारा भजन राज्यों में जो सिद्धांत तो राज्यों में जितना सारे कचरा है, सब कचरा को उठा के फेंको ये आचार्यों का काम है कोई अगर आचार्यों का भूमिका में रहे यही उस, उसका प्रधान काम है कोई सिद्धांत विरोध हो कोई तत्व विरोध हो कुछ भी हो भक्ति विरुद्ध कुछ भी हो उसको उठा के नाम का हाट जो है उसका बाहर फेंकना जब तक प्रपंच मंजन कार्य सम्मक ना हो जाए तब तक आपका भजन में कोई आनंद नहीं आएगा तब तक आनंद नहीं आएगा भजन का अर्थ जो है गुरुवर्गो ने चैतन्य महाप्रभु का जो आदर्श दिखाया बोले देखो ये चैतन्य महाप्र का आदर्श देखो इसमें आप समझ पाओगे क्या है अर्थोलाभ ए या से भ्रमिया फिरी दिशा दिशे ये भजन नहीं पहले भी हम बहुत बार कह चुके हैं कि बहुत सारे ढेर सारे रुपया पैसा इकट्ठा करना ये हमारा उद्देश्य नहीं है प्रभुपा जी बार बार बोले ढेर सारे पैसा इकट्ठा करना चारों ओर से पैसा लाके इकट्ठा करो कौआ का माफी प्रभुपाद बोले यह हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है अगर आपका हाथ में ज्यादा पैसा आ जाए उसका कोई राइट एप्लीकेशन नहीं हुआ प्रयोग नहीं हुआ सेवा में नहीं लगा तो इसमें क्या होगा ये पैसा आपका फांसी का फंदा बन जाएगा ज्यादा अर्थोसंगुर तो जीवन का उद्देश्य निर्भन राज्य का प्रभुपा जी ने बताए क्योंकि ज्यादा और तो होने से ही गुरु विष्णु को अपमान करने का इच्छा होगा ज्यादा अर्थो तो आए तो वो समझेगा ही नहीं अर्थों तो का एक गरम है पैसा जो है पैसा एक गर्म होता है वो गरम चीज है बस दूसरे को अपमान करना शुरू कर दे बस जो कुछ भी करना शुरू कर दे ऐसा चीज है आज जो चीज है जो श्लोक देके शुरुआत किया बड़ा काम का श्लोक है हर भगत ये चिंतन करना चाहिए जी श्री चैतन्य महाप्रभु जो है इनके चरण कमल में जितना सारे भूमरा है जितना सारे ये जो कीर्तन किया हमने सारे वैष्णव लोग जो है चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल का जितना सारे हैं कि स्नोत्तन तो गान तो कला सब किस कीर्तन ना गान नर्तन कला पथो योनि भराजिता वाला सर्वखंड संकीर्तन आनंद में डूबे हुए हैं और हमारा जीव हा जो है जवान ये जवान को मरुभूमि के साथ तुलना किया गया इट इज जस्ट लाइक ए डेजर्ट मरुभूमि इसमें कोई पानी नहीं है कोई रस नहीं है कुछ नहीं है बस सूखा पड़ा हुआ है इस अवस्था में अगर चैतन्य देव दरा कृपा करे तो जीव हा मरु प्रांगणे ये जीव हा हमारा जीव हा जो है मरु प्रांगण इसमें ठाकुर जी का कीपा हो जाए तो संकीर्तन रूपी जो आनंद उत्सव है हो सकता ठाकुर जी जिसको दरा कुछ कराना चाहे तो करा सकता पंग, okay. पंगुंग ये कोई मामूली बात नहीं है नॉट ए मैटर ऑफ जो कुछ भी करा सकता है सुबह में थोड़ा बहुत चर्चा किया था मालूम नहीं आप लोगों में ये सब सिद्धांत तो सही ढंग से हृदय में स्थान आप लोगों का हृदय में स्थान मिला कि नहीं जानते नहीं सुबह में मेरा बोलने का मतलब ये था कि गुरुजी गुरु परंपरा के अनुसार हमारा कथा संपत्ति है हमारा जो संपत्ति है जो कीर्तन करने के लिए हम बैठे हैं कालवी बोले कि हम सबसे बड़ा गुलाम है गुरु वैष्णव का जो अपराचित राज्यों का जो कथा है परंपरा का अनुसार जो कथा बहती हुई हमारा पास आए हुए हैं उस कथा का कीर्तन करना ही मेरा सिवा है तो उसमें एक बात आता है कि सोतपंथा तो हमारा भजन राज्य में एक बात है इसका नाम है स्रोत तो पंथा अश्रोत तो पंथा में कोई अवस्थित हो जाए अश्रोत तो पंथा में कोई अगर अवस्थित हो जाए उसका जो कथा है वो हरि कथा नहीं होगा श्रु तो पंथा जो है उसमें उसमें कोई हरि कथा नहीं रहता है अच्छा लगता है ऐसा बहुत सुंदर लग रहा है लेकिन वो हरिकथा नहीं है वास्तव हरी सुबह में भी ये कीर्तन हम करके आपको सुनाए थे आपको मालूम है बंदे नंदोजी नो पादरेनु न हरिकथत गीतम पुना पुनाति त्रयम ये तो स्वयं भागवत की विचार है ये हमारा विचार नहीं है भले गोपियों गोपियों ने जितना सारे कीर्तन किए की रो रो के तासाम हरि गीतम पुना तिभुवन त्रयम तासाम वो जो गोपियों का जो कीर्तन है वही हरिकथा है क्योंकि वो जगत पवित्र करता हरिकथा लेकिन जगत को पवित्र ना करे तो ही नहीं सकता इम्पॉसिबल जो वास्तव हरिकथा है वो जगत को जरूर मंगल करे फाड़ चिड़ के हृदय को बोलते थे जस्ट जस लाइक बुलेट हरिकथा ऐसा है जिसका अंदर में जितना कचरा है दुर्गंध है हरिकथा के अंदर धक्का लगे ऐसा धक्का लगे कि जिंदगी का मोर पूरा बदल जाए इसका नाम हरीका था। हरिकथा हरिकथा मतलब बेशावित नहीं है को पैसा को संगो करो बस बस आनंद करो उसको नाचाओ हम देख रहे हैं सब कितना माताजी नाच रहा है हैं शब्द बड़े बड़े मन में कर रहा है हम बोले पोहपात का क्या सिद्धांत तो है क्या हो रहा है होने दो जो हो रहा है कली कली का प्रभाव है माया का प्रसाद है माया देवी का प्रसाद मिला तो मैं क्या करूं तो इसमें जो है जो बास्तव जो है उद्धव जी को आज सुबह चर्चा किया जो उद्धव जी को आचार्य जो बना दिया और उद्धव जी जो है कितना सुंदर आसाम हूं चरण उसका बात, ये आचार्य जो जो है सबसे बड़ा आचार्य जो उद्धव जी उद्धव जी महाराज ने ये कहा या साम हरि कथा गीतम पुनाति होना मेरा कहने का मतलब था किसी को अपमान करना नहीं मेरा कहने का मतलब है जो किष्णों से तुमार किष्ण दीते पारो किस्णों से तोमार किस्णो दीते पारो तुम्हारा शक्ति आशे ये बात जो है कहां तक सत्य हो जाए कहाँ तक जब हमारा गुरु परंपरा में जो मंत्रो दिया है गुरुजी जी कृष्ण नामो कृष्ण मंत्रो कृष्ण गाय जो कुछ भी है काम गायत्री आदि मेरा आचरण मेरा सिद्धांत तो मेरा विचार अगर मेरा गुरुजी का साथ एकदम मिल गया तो इसके द्वारा गुरुजी से मेरा अंदर में ऑटोमेटिक इट्स एन ऑटोमेटिक फैक्टर ऑटोमेटिक आ जाएगा शक्ति गुरुजी बोलते थे देखो देखो कैसा पागल है बार बार बोले कीपा गुरु कीपा करो अरे कीपा मांगने का दरकार नहीं गुरु वैष्णव का आंखे है वो जानता है कि इसको कीपा जरूरी है कपट व्यक्ति अगर गिर के बोले कीपा करो कीपा करो कपट है जिसको कीपा चाहिए वास्तव वो कीपा आएगा ही आएगा जिसको चाहिए नहीं नाटक में लगे हुए है बस नाटक करो किपा आ जाएगा बावन गुस्सिंह साक्षी है केशव गुस्सि साक्षी है प्रभुपात ये सब तो परंपरा जो उतनी तो ये फिर भी दिखाया देखो तो कीपा आ जाएगा और कीपा जब आ जाएगा अर्थात हमारा जो मंत्र है वही तो सिद्ध होगा सिद्धों का मतलब आप क्या समझते हो सिद्धों का मतलब क्या है जो मंत्र गुरुजी दिया है उसी का तो सिद्ध होगा वही तो मेरा जिंदगी में वो मंत्रो ये मंत्र जो है हमारा जिंदगी में जीवन जिंदगी में दर्शन दे मंत्र स्वरूप बनकर हमारा साक्षात्कार हो जाए यही तो मंत्रों का साक्षात्कार हो जाए जैसे जोगियों का जो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए बस भजन का निवृत्ति उसका होता है हमारा भजन का ये है कि जो मंत्र दिए हैं गुरु जी जो मंत्र जप करते हो यह मंत्र आपका सामने अपना स्वरूप को प्रकाश किया कि नहीं सॉ yes नॉट सबसे बड़ा क्वेश्चन है अगर किए हैं तो मानो आप भी हरि कथा के द्वारा हरि हरि नाम के द्वारा दीक्षा के द्वारा सबको मंगल कर सकते हो नहीं तो विज्वोहीन विज्वहीन मंत्र जो है उसमें निषेध किया गया पूरा निषेध इसमें कुछ नहीं होगा पल इस बारे में बलदेव विद्यासन बहुत सारी बात कहे जे परंपरा का शक्ति कैसे चलता है कैसे परंपरा अंधा बन जाता है सब बारे में बलदेव गिरुदासन जी बहुत सारे बात ऐसे भी शास्त्रों में है जो ऊष्वर भूमि जो है उसमें बीज वपन करना निषेध है ऊश्वर भूमि है बालू है बालू में जाके आप अगर बीज बोने का कोशिश करो तो आप तो पागल हो ऊष्व भूमि में बीज वपन मत करो कोई लाभ नहीं है और नपुंस व्यक्ति को कन्यादान मत करो बेकार वो संसार नहीं होगा निषेध है शास्त्र में हर अपात्र में कभी मंत्र मत दो अपात्र पात्र नहीं है तुम समझाई नहीं वो पात्रों की ने हे भजन हरिभजन करे कि ना करे कोई मतलब नहीं तुम कचरा को ला रहे हो जैसे कौवा करता है ना बाजार से जितना कचरा लेके अंदर में रखता है कौवा का, का स्वभाव है सारे दुनिया का कचरा लगे दुनिया का कचरा लेके मठ में भर दो भजन शुरू करो देखो कहां कहां से अच्छा अच्छा आदमी आ जाएगा विश्वास नहीं है सब मायावत विश्वास ही नहीं है अपने आप आ जाएगा कहां कहां से अच्छा अच्छा आदमी सब आ जाएगा भजन शुरू करो देखो नाम का प्रभाव विश्वास नहीं नाम का ऊपर नाम का इतना प्रभाव है तुम्हारा सब कुछ आ जाए सब कुछ क्या चाहिए बोलो सारे तमाम दुनिया का चीज़ है नाम के द्वारा लेकिन विश्वास है सुबह में मेरा कहने का मतलब था अगर कोई दूसरे संप्रदाय का है वो कथा कीर्तन करने दो ठीक है बाजार का आदमी सुन जाए सुनने ले दो लेकिन तुम जो भजन में आये हो तुम्हारा भी बुद्धि खराब है कृष्णों से तुम्हार कृष्ण दीते पारो और वो बोलेगा राम से तुम्हार राम दीते पारो और भागवत का था साक्षात कृष्ण ए वही तो कृष्ण कैसे दे तुम जो सब विचार उसका तो डायरेक्ट फीलिंग नहीं है थोड़ा पांडित्य है उसका जो व्याख्या है पांडित्यों के द्वारा व्याख्या कर रहा है लेकिन भक्ति का भाव कहां है सेवा का द्वारा कृष्ण सेवा के द्वारा कृष्ण चित्त वित्तीय में कृष्ण का जो सारे तत्व सिद्धांत स्पूर्ति हो गए ये तो साक्षात कृष्ण है भागवत कथा के द्वारा ही तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज को कृष्ण दिए थे ना क्या दिए थे भागवत कथा दिए थे तो कृष्ण दिए थे भागवत कथा के द्वारा ही तो सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा के द्वारा साक्षात कृष्ण को दे दिए सर्वस्वती हो गया उसका तो इसका इतना क्षमता था सुखदेव गोस्वामी और अलग से कोई दीखा का प्रसंग परीक्षित महाराज के जिंदगी में हम लोग सुने नहीं पोपा बोले आप दीखा का मतलब क्या समझते हो दिखा का मतलब आप क्या समझते हो आप लोग क्या माने हैं दिखा का मतलब कान में थोड़ा फू ऐसा दे दी ये दिखा है क्या कानों में फू दे दिया ये दिखा है इसका मतलब दिखा है ये लोग सोचता है पोपा जी ने बोले दिखा का मतलब क्या है तो समझो तब तो उसका लड़ाई करोगे सिर्फ परीक्षित महाराज का दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ कि तुम्हारा दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ तो बात का बात बाद में हम विचार करेंगे पहले बोलो दीक्षा का मतलब क्या है प्रभात तो बोले दीखा का मतलब तो एक ही है चौतन्य तो महा बार बार वो वा बात होता है जिसका साथ देखा हुआ उसका साथ एक ही बात हुआ देखो सर्वशास्त्र बोलता है संबंध विधि प्रयोजन महापभू जिसका साथ देखा हुआ सब एक ही बात देखो सर्व शास्त्रों में विचार है संबंध अभिधि प्रयोजन इसको समझो पहले अ परीक्षित महाराज जी का भागवत कथा सुनने के साथ साथ, साथ संबंध अभिधि प्रयोजन संबंध अभिध्य प्रयोजन तीन सिद्ध हो गया सिद्ध हो गया क्या करोगे आप संबंध प्रयोजन सिद्ध श्री श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने बार बार बोले हम भी भागवत का पहला श्लोक व्याख्या में थोड़े समय लिए थोड़ा समय व्याख्या भी किया था बहुत सारे और भी व्याख्या करना चाहिए था परम विजयादशी के श्वसन की तरह परम जो है मापो वाले संबंध है परम वस्तु जिसका साथ तुम्हारा योग है यू हैव समिंक तुम्हारा साथ योग है जिसका साथ अब तुम वो चोग को काट के रखे हो जिसका साथ आपका नित्य संबंध है उसी संबंध को आप काट के रखे हो लेकिन काटना संभव नहीं जब भी काटने का कोशिश करो लेकिन काटो तो काटा नहीं जाएगा क्योंकि ये नित्य संबंध है अस्वीकार कर सकते हो इग्नोर कर सकते हो इैट मच यू कैन डू जिसका साथ नित्य संबंध है उसका साथ ही नाता तोड़ने की कोशिश में लगे हुए है आज जिन वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं है मतलब ने बेमसला मतलब। इसका साथ सारे संबंध जोड़ के बैठे हुए हैं समाज का इतना उल्लू आदमी है सब ठाकुर जी का साथ कोई संबंध नहीं बाकी दुनियादार जितना सारे है सबका साथ, साथ संबंध जोड़ के बैठे हुए हैं बोलो कहा जाए कौन सुने चाचा करते करते आए इधर देखो ये जो जड़ासध आदि है जड़ासधो कौशो आदि ये सब निर्विशेष बात का प्रतीक है निर्विशेष बात का बहुत दान पुण्य करे वो जोगो आदि करे लेकिन ठाकुर जी आए तो गाली दे कैसा देखो बहुत दान पुण्य करे इतना बड़ा है जड़ासधो का बाज कोई भी आ जाए अतिथि वो दिए भी ना छोड़ेगा नहीं अतिथि वेला में आए तो उसको एकदम जो मांगे वो दे दिया इतना बड़ा दानी बनकर बैठा है लेकिन कितना दुर्भाग्य की बात है साक्षात कृष्ण है साक्षात है उसको गाली दे योग पुरुष जो है साक्षात जो योग पुरुष है उसको गाली देना शुरू कर दी शिशुपाल है कौश है सब निर्विशेष ब्रह्मो आ, जो है ये इस सबका जो विचार है ये ऐसा विचार अभक्ति का विचार अभक्ति का विचार और सौ तो पंथा में अवस्थित हो जाओ तो सारे समझ पाओगे जब आंखें गुरुजी खोल देना ज्ञान जन सला बोलते रहते हो इसका मतलब क्या है गुरुजी जी जो आंखे खोल देना तब तब देखोगे कौन कौन, कौन असली साधु है कौन चालाकी कर रहा है कौन चीठ कर सब समझ गुरु जी आके खोल दे तब नहीं तो अपना हिम्मत से कुछ नहीं होगा गुरु जी समझा दे दे कि सब ऐसा तब समझोगे नहीं तो होगा नहीं यहां देखो अभी भगवान श्री कृष्ण जितना सारे मथुरावासी हैं सबको जोग के द्वारा दारिका में दारिका में समुदर का अंदर पूरी बनाए उसका अंदर में अपना निवास स्थली को निर्माण किए विश्वकर्मा के द्वारा इस प्रसंग रुक्कि देवी माएम रुक्नी देवी का साथ भगवान श्री कृष्ण को जब प्रसंग है उसमें हम चर्चा करेंगे देखो कैसे ऐसे हैं पहले तो जो है कालजवन सब कृष्ण को तड़ा किया भागाया भाग भाग भागते भागते चला गया मुचुकुंदू का गुफा मुचुकुंदु का गुफा में गया मुचुक सत्युग से सोया हुआ है तो उसको लात मारा बेटा ढोंगी है यहां सोया हुआ है मरी बोले कौन है धाका मारा तो उठा उठा के देखा जितना सारे हजारों लाखों जवन है सब नष्ट कर दिया मुचुकुंदु का दृष्टि से इसके बाद जो है जब भगवान श्री कृष्णो सातारा 17 टाइम्स सातारह बार आक्रमण हुआ ये जो जरा का जितना सारे टीम लेके आए हजारों हजारों लाखों लाखों सैन्य लेके आए और प्रभु जी भगवान मथुरा में खड़ा होके पूरा जितना सारे तमाम जो है पृथ्वी का जो भार है सबको नाश किए बैठे बैठे उधर मथुरा में कई जगह गया नहीं ए, एक दफे आ रहा है मार रहा है एक दफे आ रहा है मार रहा है ऐसा करके 17 टाइम सेवेंटी बार मार के एकदम सब खत्म हो गया और उन लोगों का जितना सारे सोने चांदी जितना मुकुट फुकुट है सारे इकट्ठा करके ठाकुर जी और संपत्ति भेज दिया दारका में इतना सब चीज सब भेज दिया उस समय जरा सामने आ गया जरा सौंदर्य सामने आ गया तो ठाकुर जी ए, का ठाकुर को एकदम तारा किया ठाकुर जी इच्छा करके भीत भीतो होने का लीला की भाई भयभीत के दो सुनो एक के एकदम कृष्ण बलराम बोल के क्या की भले एक पर्वत है प्रश्नोवर्ण बोल के पर्वत में छुप गया कृष्ण जंगल में पर्वत का ऊपर जरा सौंदर्य सोचे तो पर्वत में कहा भागे तू हम पूरा आग लगा दे पूरा एकदम है क्या आग लगा दिया पूरा जंगल जला दिया पूरा और सोचे ये मर के खाक हो गया जा, अच्छा हुआ जा मर गया अच्छा इतने में कृष्ण बोल राम उधर से छलांग लगा के पहाड़ से हवा कमा भी बस दारुका में जाके समुन्द्र का अंदर जो दीप वो है उसका अंदर जो पूरी है उसमें घुस गए तब से भगवान दारिकाधीस जो है दारी का बन गए रुक्की देवी का साथ बड़ा सुंदर प्रसंग है ठाकुर जी बोलते देखो हम तो डरपोक है इसलिए डर के मारे देखो समुंदर का अंदर हम घर बनाए आ रुक्कि बोले हाँ तो तुम तो डरपोक जरूर हो तुम ही तो डरपोक हो क्यों भले आप जो है जितना सारे विषयी आदमी हैं गंधा आदमी है इनका डर के मारे परमात्मा रूप में हृदय का गुफा में एकदम छुपा के रहते हो प्रकाशित नहीं होते हो तो आप तो वो जो है उसमें रहते ठीक ही है जितना ढूंढो ठाकुर जी नहीं मिले जितना ढूंढो ठाकुर जी नहीं मिले अब विषय मिले ठाकुर जी नहीं मिलने वाला जब कीपा हो जाए गुरु जी का तब जरूर मिले इसके बाद जो है सातरो बार आक्रमण करने के बाद जो अठारह बार जो है उस समय ऐसा घटना हुआ ऐसा घटना हुआ तो इसके बाद क्या हुआ बोले तो देखे हम मुचुकुंद के साथ बात हुआ और मुचुकुंद बड़ा सुंदर दो एक बात बोले बहुत सुंदर वह सुनने का लायक है विचार दो एक होना चाहिए पूरा उपाय भी नहीं है बहुत सारी चीज बाकी रह गया, व्याख्या करने जाओ तो पूरा हो नहीं पाता ना मुचुकंदु कह रहे ठाकुर जी को दंडवत करके ठाकुर जी बर दिया ठाकुर जी बोले खूब चिंता करो ठाकुर जी का है बरहानो ये जो है उसके बाद मुचुकेंदु कहे की बीमो तो अयम जनो ईश्व माए तदीय या तम न भजती अनर्थिक सुखाय दुख प्रभवेश सज्जती गृहेशसित पुरुष वंचित ये जो जितना सारे पुरुष है सब बैठा हुआ है पुरुष है ना शरीर का अंदर रहने वाले जीवात्मा जो है उसको ही पुरुष बोला जाते हैं सुख दुख प्रोवेश सज्जते गृहेशु यसित पुरुष से वंचित ये जो मुचुंग मुचुकुंद कहे कि हे ईश्वर स्त्री और पुरुष दो बन के रहना ऐसा तो पुरुष बोल के तो सब जीव आत्मा पुरुष है इधर स्त्री और पुरुष बन के जो है जितना सारे सब आपका माया के द्वारा मोहित होके बैठा हुआ है सब मोहित जब जड़ जगत का कोई जड़ जब जब जड़ जगत का कोई मैजिशियन आपको मैजिक दिखाए तो उसे कैसा लगता है सामने गला को काट के फेंक दिया इधर से काट के पूरा टुकड़ा कर दिया इधर से धर अलग है इधर से अलग है राम राम ऐसा है मैजिशियन है दिखा दिया हैं? और ट्रेन का जो पटरी है ट्रेन का जो पटरी है पटरी से पूरा बॉम्बे में गाये सारा यात्री उतरे हुए है मेजिक देखने के लिए अब जो उतरे अरे हमारा ट्रेन कहाँ गया हां गई हमारा ट्रेन मैजिक दिखाया है जब मैजिशियन का मैजिक ऐसा है तो साक्षात अनंत कुंडी ब्रह्मांड को चलाने वाले जो ठाकुर जी है स्वयं जिसका अधीन है सारे माया ये जो मेजिशियन मैजिक देखा थोड़ा सा माया का बूंद मिला उसको माया का थोड़ा वो जानता है जैसे ऐसा कर दे तो आपका आंखें जो है धूली उल्टा देखना शुरू कर दे जो बोलेगा वही देखेगा बोलो एक सोने चांदी है कि नहीं बोले हा है।, तो है जो बोलेगा वही देखोगे जब देखो ठाकुर जी का जो माया है माया का थोड़ा सा बूंद ये लेके मैजिक दिखा रहे अनंत तो ब्रह्मांडों को चलाने वाले ठाकुर जी का माया कैसा है हैं ये हमारा दोस्तों स्कंध में आएगा सताइसी स्कंध में जय जय जाम अजित गुना समस्त कितना सुंदर है ठाकुर जी को बोल रहा है बेदादी अरे ठाकुर जी आपका माया को नाश करो जो ही अजाम देखो क्या बुद्धि अरे बोले कैसा माया का प्रभाव है देखो वेद श्रुति आदि स्तुति कर रही जो आज जो है आज का वेद स्तुति का समाप्ति भाई ने कहा था ठाकुर जी सोए वे आराम से और चौ महना पूरा स्तुति गान चले पूरा एकदम ऐसा करते करते हमारा वेद स्तुति है आएगा उधर विमोहित तो अयम जनयी स मा भजति तम न भजती सुखा दुख प्रभवेशसते सु गृहेश जसित पुरुष वंचित ये जो जितना सारे स्त्री पुरुष बन के हैं सब सबसे बड़ा तागड़ा बंधन है सबसे बड़ा एकदम लॉकिंग, इतना तो पुंगशा स्त्रियो मिथुनिभाव मेतम तयोर, तयोर मिथोर हृदयगंथ माहू पुंसाम स्त्रिया मिथुनि भाव मेतम तयोर मिथो हृदय गंथिमाहू तयोर मिथो हृदय गंथ माहू माहू मैंने बोलते हैं सबसे बड़ा सबसे बड़ा ग्रंथी है ये गांठ काटा नहीं जाए ऐसा है, है। पूरजय का पूरंजय का कहानी बताया पुरंजन का कहानी कितना देखो फंस के जीवात्मा फंस गया वास जन्म जनम जा रहा है पूरजय का कहानी बताएं नारद जी महाराज बोले ये जीवात्मा जो है यही राजन ये पूरन है पूर्व में रहता है पूर है समझ लो ये बात नाराज जी महाराज बोले कि समझ लो असती बुद्धि जो है ये बुद्धि का सा बुद्धि को कामिनी को आलिंगन किए बस उसके बाद बुद्धि खराब हो गई बस आप डोलते रहे संसार चक्र में संसार चक्र भ्रमत सकर्म संसार चक्र में भ्रमण कर रहा है बोलो चलो भ्रमण करो और कोई रास्ता नहीं है जन्म लो और मरो जन्म लो मरो इतना आशक्ति है इतना आशक्ति है संसार में मरने में के टाइम में बोलोगे हमारा लड़की का शादी बाकी है पोता का शादी देख ले हां ठाकुर जी छोड़ेगा तुमको ठाकुर जी तुमको छोड़ेगा ना थोड़ा थोड़ा विषय के लिए इतना आशक्ति है बामगो सिंह महाराज को एक व्यक्ति है सिलीगुड़ी में शायद कहां है बिल्डिंग दान किए थे बुढ़ा बुढ़ी उसके बाद उसका आशक्ति देगा बाबन ले जाओ नहीं जाइए नहीं हम नहीं लेंगे तुम्हारा, लें। तुम्हारा दाम हम नहीं लेंगे दे दिए तुम्हारा दाम हम नहीं लेंगे तुम ले जाओ तुम्हारा इतना आशक्ति है दान का भी नीति होता है दान जब आप अंतरात्मा से आशक्ति छोड़कर एकदम काट के दान दे तो उसका दाम नहीं तो उसमें तुम्हारा और उल्टा बंधन हो जाएगा दान दे के फिर ले ले बस हो गया तुम्हारा छुट्टी निगोराज का कहानी हम बताएंगे मरने का चक्कर होगा निगुराज निगोराज बोले महाराज हम कुछ नहीं किया था अन्याय कुछ नहीं हमारा अब कैसे कैसे हम गौदान किए एक ब्राह्मणों का जो गौ माता कहा चलेगा हमको क्या पता फिर भी वो ब्राह्मण लोग आ गए राजन आप मेरे को गौदान दिए थे उसी गौ में से एक गौ उधर चला गया आप गौ दो ब्राह्मण में झगड़ा लग गया महाराज बोले हम कहा करें इस बीच में पड़े कैसे तो एक काम करो एक गौ गाता गो हजारों गौ दे, दे तुमको नहीं वही गौ माता चाहिए हो गया बस छुट्टी निगौराज बोले हमारे पास समाधान क्या है बोलो आप दोनों ब्राह्मण राम क्या शस्ती दे उसके बाद क्या हुआ निगौराज का की जन्म हुआ दान लेने का टाइम में भी सावधान और देने का भी टाइम में सावधान हो जाओ नहीं तो मरोगी पूरा तो यहां जो है देखो बोल रहा है कि पुंग श्याम स्त्रिया मिथुन भाव मेथ तयोर मिथु हृदयगंथि माहू पुंग स्त्रिया मिथुन भाव मेथ तयोर मिथु हृदय गंथिमा ही था, इसको ही हृदय ग्रंथ बोला जाता सबसे बड़ा कचरा है बंधन है जोशीष संग होता है गई वैष्णवाचार भजन का बड़ा गुप्त रहस्य है बोले देखो ये सब लोग जो है स्त्री पुरुष बनके संसार में रमन करने वाले और रमन करने वाली और ठाकुर जी को ही काट के फेंक दे बोले महाराज हरी कथा सुनने का कहां टाइम है इतना संसार का काम धंधा है वो तो इसी को बोलता है माया दैट इज कॉल्ड माया माया इसी को बोले हमारा हरिकथा सुन अरे कहां जाओगे तुम जाओगे कहां जब मौत आ जाए तब तो, तो ये नहीं बोल सकोगे कि हमारा लड़की का शादी बाकी है राम नाम सत्य कर दे हमारा जिंदगी में देखा है अमेरिका से पास किया हुआ एक होम्योपैथिक डॉक्टर हमारा भक्ति विनोद भजन कुटी का सामने और बड़ा पैसा कमाया बहुत अंतिम समय में वो क्या कि बंगलो बनाया कितना सुंदर सरस्वती नदी का किनारे सुंदर बंगलो बनाया बंगलो बनाने का बाद कोई अगर मिस्त्री भूल कर दे तो हुआ नहीं खुलो फिर से करो ऐसा कितना सुंदर बनाया आ बांग्लो देखे उसके बाद जब बंगलो का उद्घाटन तिथि है बास राम नाम सोचती गया एक दिन पहले हो गया ना तो इतना आसक्ति लगाकर जो वो जो बना था अपना रहने, हम इधर रहेंगे आराम से मोच करें तो क्या वहा चूहा बन के रह जाएगा चूहा हैं वो बिल्डिंग में चूहा बन के रह जाएगा चूहा चूहा बन गया ना अब उसका लड़का वो चूह को मारने के लिए दौड़ेगा हे मारो चूह क्या बोलेगा हम तेरा पिता है हमको मार रहा है चुहा तो ही बोलेगा हम हम तो पिता है तेरा तू तो जानते नहीं हम नहीं तो बिल्डिंग है रुपया पैसा सब दिया बोले कुछ मारो जहां तक शरीर का संबंध है तहां तक तुम्हारा फैमिली रिलेशन जितना सारे दृश्यमान जगत है उसका संबंध उसके बाद कोई नहीं पूछेगा कोई नहीं पूछेगा तुम्हारा विद्या तुम्हारा जितना सारे कैपेसिटी है ऑल गन फिनिश सब फिनिश हो जाए जिंदगी के साथ सारे समाप्त जाओ अभी मारो इधर बताएं कि लब्धा जनो दुर्लभ मत्र मानुषम कथचित दब्यांगमत्न है अयत्न तो अनभ पदार न भजती असन्मतिर गृह पति तो यथा पशु मै चुक पशु का मापिक संसार में फंसे पोशु का मापिक बोला पदार न भजती असतमती मोती स्वती और असती स्वती मोती असती मती पद अरविंदम न भजती असतमतिर गृह पथित यथा पशु पशु का मापिक परे रहते रात गया, गया। पुनरपि जननम पुनरअि मननम पुनरअि मातृ जश्रेषनम क्या करे कुछ समाधान हुआ क्या समाधान हुआ बोलो कुछ समाधान नहीं निकलेगा जब तक वास्तव अनुगत तो लेकर अपना हृदय का अहंकार को पूरा छोड़ के समाप्त करके गुरु वैष्णव का चरण शरण हो शरणागत तो हो जाओ और रोके रोके अपना मंगल का रास्ता ढूंढो तो देखोगे ठाकुर जी है दिखाने के लिए है गुरु वैष्णव रूप में आते हैं जगत में उसके बाद शास्त्र रूप पकड़ कर है धाम है नाम है प्रसाद है कितना सारे कृपा वितरण ठाकुर जी कर रहे लेकिन किसी का हिम्मत नहीं किसी का हिम्मत नहीं की पा लेने का पात्र नहीं है क्या करे उसके बाद मुख्यकुंद जी कहे देखो भवाप वर्ग भम तो जदा भवे जनस तरी अच्त सत्समागम सत्संगमो जर ही तदै पर से तो जाय भवाप वर्गो भ्रम तो जदा भविद जनस् तर ही उच्चत सत्समागम सत्संगम जर ही द मोमेंट जिस समय आपका साथ साधु साधु का देखा हुआ मतलब सत्संग हो गया साधु का साथ आपका भेंट हुआ मठ में आए हो इसका मतलब है ऐने आपका साधु संग हुआ है बी केयरफुल मठ में आए हो नाटक करने के लिए थोड़ा धूप दिया ऐसा ऐसा किया काका -का किया काका -का करते हैं ना कौवा बस चला गया हम साधु संगे करके आए साधु संघ ऐसा नहीं साधु संघ ऐसा नहीं ऐसा शास्त्रों में बोला लोबो मात तो साधु संगे सर्वसिद्धि सर्वसे इसका प्रमाण भी हमने दिया है भक्त में ठाकुर साहब लोबो मात तो साधु संग सर्वसे लॉब मतलब वन सेकेंड डिवाइडेड बाय ट्वेल्व इलेवेन इलेवन वन सेकेंड डिवाइडेड बाई इलेवन दाइम इज मोर देन सफिशियंट टू गिव यू एनअप मोमेंटम टू गो अपू ट्रांसजेंडे वर्ल्ड बी केयरफुल अपरागिक जगत में जाने के लिए आपको ऐसा पावर दे देगा लेकिन वो भी लेने का हिम्मत नहीं किसी इतना उल्लू सब है आदमी तो इधर बताए देखो जर ही भवाप वर्ग भ्रम तो जदा भवे जनस तर ही जब भी सत्संग हो जाए सत्संग का इतना महिमा है दुनिया में किसी भी साधन जाग जोगो किसी भी साधन अनंत ब्रह्मांड में जो भी है जहां भी है उसका साथ इसका सत्संग का कभी तुलना नहीं किया जा सकता सत्संग इतना पावरफुल है अगर हुआ तो सत्संग मतलब अगर साधु भी मिला बामन गो कितना आदमी देखा बोलो चैतन्य महापो अभी बाबा कौन नहीं देखा सब सब देखा बाजार का आदमी जा रहा है एक लंबा वो क्या भगवत दर्शन हुआ चापाल चापाल गोपाल जो है उसका भगवत दर्शन हुआ चापाल गोपाल भी तो देखे हैं चैतन्य महापो नित्य कर रहा है सब कुछ देखे हैं उसका दिमाग में आया कि भगवान आया तो नहीं क्यूँ बोले उसका संस्कार है नहीं उसका संस्कार है नहीं ठाकुर जी सामने आए तो भी वैष्णव सामने आए तब भी फिर भी उसका ऊपर विश्वास नहीं होगा नहीं होगा भगवान का अनंत शक्ति है उसमें एक शक्ति का नाम है भगवान का अनंत शक्ति है एक शक्ति का नाम है सौ शक्ति भगवान सुप्रीम लॉर्ड कैन मैनिफेस्ट हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ पियो सामने प्रकाश करे तो देख सकता अभी ठाकुर जी इधर खड़ा है किसी का हिम्मत नहीं देखे ठाकुर जी चाहे तो देख इसका नाम है स्व शक्ति सन्दर्भ में है वो उसका विचार हम भागवत साक्षात्कार ग्रंथों में दे दिया पूरा इसमें ठाकुर जी चाहे तो दर्शन दे नहीं तो देगा नहीं बस ये ठाकुर जी का अपना राइट है इससे हमारा बामुनगुष महाराज हमारा गुरु गुरुवर्ग जो है प्रभुपात जो है ये सब जो है बार बार एक चीज बता दिया देखो एक बार ध्यान से रखना ये ठाकुर जी है सुप्रीम लॉर्ड ठाकुर जी जो है ठाकुर जी जो है और गुरु वैष्णव है यह सब जो है बड़ा अद्भुत तत्व है इसलिए बताया गया सुप्रीम लॉर्ड कैन रिजर्व द राइट ऑफ नॉट बींग एक्सपोज टू योर सेंस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड कैन रिजर्व द राइट ऑफ नॉट बींग एक्सपोज टू योर सेंस ऑफ तुम्हारा इंद्रियों के सामने प्रकाशित हो तुम ठाकुर जी को माफ लोगे कितना लंबा है कितना चौड़ा है कितना जानता है ठाकुर जी इज नॉट सच फूल वैष्णव लोग उतना बोका नहीं है तुम उसको माफ लो कितना लंबा है कितना चौड़ा है हैं? कितना क्या कुछ जानता है तुम उल्लू हो कुछ नहीं जानते हो गुरु वैष्णव तत्व है ऐसे बताया भवाप वर्ग भमत जदा भवे जनस तर ही अच्छुत भक्तिविनो ठाकुर इसका ये सिद्धांत तो दुनिया में कई जगह मिलेगा एक एकमात्र तो गौड़ी यमठ में लेकिन फिर भी माया देवी का इतना प्रभाव दुर्गा देवी का बस चक्का चला रहा है जब चला रही है चक्का शांति नहीं है किसी तो ऐसा है कि एकमात्र गौड़ीयठ में ऐसा सिद्धांत है शुद्ध सिद्धांत भक्त ठाकुर जी ने बताया कि देखो भक्त ठाकुर जी ने बताया कि संघ का मतलब पृथ्वी विनिमय संघ का मतलब है आप सत्संग करने के लिए आए हो बामनगुसि महाज का साथ अरे बामन गुस्से महाज आपका संबंध हुआ ही नहीं आप बोल रहे दिखा लिए हो संबंध हमको तो दिखा नहीं पड़ता बहुपात बोल रहे दिखाई नहीं पड़ता क्या संबंध हुआ दिखा हुआ है दिव्योगान नहीं हुआ कांडोज्ञान कॉमन सेंस नहीं हुआ पोपात का कहना है हमारा कहना नहीं हम कैसे कहे ऐसा पोपात बोल रहा है लेकिन उसका कोई नहीं हुआ तो कैसा दिखा हुआ दिव्योगान जतोद्यात कुरियात पापो संशयम यही तो दिव्य ज्ञान है तो दिव्योग हुआ आप परीक्षित माना देखो कितना सुंदर सारे हो गया सुखदेव जीव महाराज की कि तो हो गया और इधर मुचुकुंद जी कितना सुंदर बात कह रहे हैं कि देखो पहले तो बोला देखो लव धा जनो दुर्लभ मत्र मनुष्य कथजित है अभ्यंगम मजत नदार बिंद बिंदम न भजती असन्मतिर गृह पथित तो यथापु दुर्लभ मनुष्य जन्मो मिला है मनुष्य जन्म क्या बार बार मिलता नहीं चौरासी लाख जोनि भ्रमण करते करते कदा भी सौभाग्य हुआ तो मानुष्य जन्म हुआ और उसका बोला साबर जंगम विभेद है जंगमे स्थलचौर जलचौर विभेद तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतरो तार में कोल भी जितना हरे बुद्ध सबर यह सब भाग है उसके बाद हैं। इसके बाद जो है इसके बाद जो है वेद को मुख्य वेद निषि कर्मो करे धर्मो नहीं गौने वेद निषि कर्म में लगे हुए है और बोलता हम वेद को मानता है ऐसा है उसके बाद विचार दिखाया देखो वास्तव वेद को मुख्य में माने वो सब आदमी कितना कम है उसके बाद कृष्ण भजन जो है बाप रे बाप का बात है कृष्ण भजन हाँ बाप रे जो तो है लब धा जनो दुर्लभ मत मनुष्य दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद भी किसी हालत से भजन करने के लिए किसी के अंदर में कोई इच्छा नहीं है तरह तरह की बेचैनी है तरह तरह की योजना बना के रखे फाइव इयर्स प्लान पंचवार्षिक परिकल्पना बना के रखे है ना फाइव इयर्स प्लान गया था ना बहुत सारे पहले हाँ ये इसका तो फाइव ईयर्स नहीं है ये सौ साल का प्लान बना के रखे पहले से पहले नेता लोग तो बड़ा कम बुद्धि वाले थे पांच हिस्सार फाइव इयर्स प्लान बनाया था अभी सब है सुब बड़ा बुद्धिमान सौ साल का जोड़ना पता ही नहीं कितना दिन तक जिएगा है ऐसा बुद्धिमान है सब तो लव जनो दुर्लभ मत्र मानुषम कथनचित अव्यंग मत अनु पदार बिंदम न भजनते गृह तो पथित हो यथा पशु तापड़ो बला समाधान कैसे बोले सत्संग जर ही, जब ही सत्संग हो जाए अर्थात साधु संतों के साथ प्रीति हो जाए प्रीति का बंधन हो जाए तो क्या होगा सत्संग में जर ही तदैव सदगत हो तभी आपका सत्संग का महिमा के द्वारा आपका मंगल का रास्ता खुल जाए उसका पहले सत्संग सदगतो सदगतु है तदीव सदगत परावर ईशे तो ऋचि परावरो परा अवरो ईशे जी के चरण इसलिए तो प्रोलाद महाराज बोका नहीं था हमारा मैं भी बूका के लिए समझा दिया नईमती क्रमांग मोहि संपाद रजेकम नि ऐसा करके जो है विचार दिखाया बड़ा सुंदर अभी जो है भगवान मुचुंग मुचुकुंदो जो है मुचुकुंदू को केपा किए मुचुकुंदु को कीपा करने का बाद जो है ठाकुर जी क्या की बुरा पूरा है प्रबोरसन पर्वत जो है उसमें है, उठा उसका बात का घटना तो हम बोल दिया वो राम और कृष्ण को जलाने के लिए क्या की जरसन ने पूरा पर्वत को अग्नि संजो कर दी बड़े जल मजल के मर जागे बहुत अच्छा है आफत जाएगा ये आफत है दे दिया लेकिन कृष्ण और राम पूरा पर्वत से हवा का माफी छलांग लगा के पूरा दरका को माके इस प्रसंग में आएगा दारका के दारका में भग ठाकुर जी क्यों द्वारका का समुद्र समुंदर का अंदर क्यों बनाया क्या दारका था रुक्नी का साथ रहस्य प्रसंग में इस बात को खुला भले देखो हम डरपुक है तुम राजरानी हो तुम्हारा शादी होना चाहिए चाहिए था इतना बड़ा बड़ा देखो राजा है सब उसे उन लोगों के साथ शादी होना चाहिए था तुम हमारा साथ हम निष्किंचन है निस्किनचन बात का भी व्याख्या किया किष्णो जब बोले हम तो निष्किचन है और रुक्नी बोले हाँ ही तो निष्किचन हो हाँ वास्तव निष्किंचन किस्न ही है हाँ? अरे कहा से सब वास्तव निष्किंचन जो किस है किस्न ही है साधु संतो कब निष्किचन होता है तुम ही तो आमार आमी तो तुमार किाज अपन है जब कृष्ण हमारा है और हम कृष्ण का है और कुछ धन नहीं है तब तो तो यह निष्किचन होता है किष्ण भगवान निष्किंचन कैसे बने राधारणी एकमात्र तो संपत्ति है हमारा चरण वो आर ओ का हमारा कुछ है ही नहीं इसलिए कृष्ण भगवान सबसे बड़ा निष्किंचन है सबसे बड़ा निष्किंचन कृष्ण है और कृष्ण भगवान ये तर्क दिए रुक्की देवी को देखे हो अहम निष्किंचन कृष्ण भगवान स्वयं बोले अहम निष्किंचन आ निष्किचन जन प्रियो हम स्वयं निष्किंचन है आ जो लोग निष्किचन है वो लोगों का हम प्रिय है वो लोग हमारा भजन करता हम भी प्रीति करता है ऐसे तो विचार है बाट्स ऑफ सेम फिजर प्लॉक टुगेदर एक ही किस्म का जब पंशी है ना एक साथ मिले शास्त्र में हमारा विचार है रजस्तम प्रकृत समशिलाजन थी वो ही वो ही मैंने निश्चित जैसा जैसा तुम्हारा प्रकृति है वैसे हम आप एक दोस्त मिलेगा देख लेना जैसा जैसा है एकमात्र राम जी है कृष्ण जी है उसको इसमें मिलाओ क्यूंकि राम जी है साक्षात भगवान है इसका विषय मिलेगा नहीं वो बंदोरों के साथ बहुत दोस्ती किया है। ये तुम्हारा बात बस का काम नहीं ये एक मात्र तो ठाकुर जी का साथ तुलना नहीं हो सकता बाकी दुनिया का विचार बोल रहे समा भजन थी वही ऐसा ही है यहां जो है देखो अभी जसों का डर के मारे अभी चला गया कहा पूरा चला गया कहा बोले द्वारका को चले गए ठाकुर जी और दारिकाना नाथ हो गए अभी मथुरा नाथ से दारुका नाथ इतना दिन तो गोपियों ने रो रो के कही थी ना हैं मथुरा नाथ इत्यादि माधविंद्रपुरी बाजी कहे ओ दिन दयादनाथ मथुरा तो नाथ, नाथ। कदाबल कश्यद कातरम द्रमती भ्रमती किम करम हम इत्यादि सब श्लोक है अभी कृष्ण जो है दारका को पहुंच गए दारुका को पहुंचने का बाद जो है पहले हम कह दिया इस बात को उठाया था शायद आप लोगों को याद है बलदाव जी महाराज का शादी का प्रसंग है पहले हम बता दिया था जो रेबती मैया का जो पिताजी है ब्रह्मा का फस गए बोले हमारा लड़की का जो जोड़ी है नहीं मिल रहा है अब व्यवस्था करो किसका साथ शादी करे और जब पहुंचे ब्रह्मा जी को पूछने के लिए वहाँ सभा चल रहा था सभा में बोलना ठीक नहीं तो थोड़ा सा सभा खत्म हो जाए सभा खत्म होने के बाद ब्रह्मा जी बोलो कहो कैसे आना पड़ा बोले ऐसे अरे तुम जाओगे किसका साथ शादी दोगे अभी जाओगे सर छोटा छोटा आदमी हो गया कैसे बोले यहाँ का जो समय है जड़जगत का वहां वो भी जड़जगत है यहाँ का जो समय अलग है अभी सत्य तो चला गया कब सत्य है दापुर चला गया तेता तेता चला गया दापुर का भी अंत है हाँ भला हाँ अब किसका सा शादी दे छोटा छोटा हो गया आदमी बोले जाओ एक है वो पौराप अखिलेश्वरी है बलराम जी महाराज कृष्ण का प्रथम प्रकाश है कृष्णा बलराम में कोई भेद नहीं फिर भी जब उसका साथ शादी दे दो ऐसा आके क्या कि बलराम जी का साथ है रहीवत का कन्या रेवती का शादी और अनर्थ देश का अधिपति थे और इसके बाद विधर्भ देश का जो अधिपति है भिष्वक राजा उसका कन्या रुक्णी है रुक्की का जो भाई है दादा है उसका नुक्की है बड़ा जिद्दी है इतना जिद्दी है वो जो बोले वही राजा ने सोचा देखो हमारा बेटिया रानी का लायक है एकमा तो कृष्ण कृष्णों के साथ शादी नहीं देंगे हमारा दोस्त है सब शिशुपाल है पशुपाल पशुपाल है सात में बताया वो शिशुपाल का साथ शादी देंगे वो त्यार किया अब इतना जिद्द जिद किया कि राजा बोले चलो लड़का इतना ठीक है दे दे शादी क्या करे रुकी नहीं तो रोना शुरू कर दी क्या मेरा पति देवता क्या रुकी क्या पशुपाल होगा हैं ये हो ही सकता साक्षात लोखी नहीं साक्षात लोखी हैं पशुपाल उसको शादी करे रुकी नहीं रोना शुरू कर दिए इतना रोना रोना ठाकुर जी का शरण में ठाकुर जी आप सुन रहे हो कि नहीं मेरा बात मेरा आरती जो है देखो स्वयं लक्षी है ना अब बोले देखो आप अगर कृपा करके आओ तो मेरे को उधार करो नहीं तो एक पोसू का हाथ में हमको दे देने जा रहा है मेरा भैया क्या करे बोल के एक ब्राह्मण को भेजा पत्र लिखे बड़ा दुख के मारे रोते रोते पत्र लिखे ब्राह्मण को जल्दी जाओ दार जाओ। दारका दे हाथ में दे दो सभा में कृष्ण बैठा हुआ है और जाके महाराज बोलो कहाँ से आए हो वैसा ऐसा आए हैं विदर्भ राज का उधर से कौन भेजे बोले रुक्किनी ऐसा पत्थरों स्वभा में पढ़ा पढ़ के कृष्णों ने बड़ा भारी प्रेम दिखाया ब्राह्मण को बुरा अब बोले देखो विदर्भी कन्या जो है रुक्किी देवी वो इतना सोच रही है हमारे बारे में हम भी उसका चिंतन कर रहे हैं आप चिंता मत करो बोलो जाके खबर तो हो जाएगा कम बन जाएगा इतना खबर दे दो, दो कि कम बन जाएगा वक्त पर हम पहुंच जाएंगे अ कृष्ण भगवान क्या हुआ शादी का जो दिन है उस दिन वो राजकुमारी ऐसा नियम है जो अपना राजप्रसाद से निकलते हुए फिर पहले नियम है वो सदियों पुरानी नियम है ऐसा नियम है पहले वो धीरे धीरे जाके कहा जाए वो शंकर पार्वती देवी मैया उमा देवी का पूजन करे उसके बाद घर लौट उपवास करके जाए पानी चढ़ाए और पूजा करे ऐसा है क्योंकि उमा का कृपा हो जाए तो अच्छा ऐसा लीला है। लीला, है। ऐसा, लीला है। ऐसा लीला है ऐसा करके जब बजा बजा के पूरा प्रोसेसन जा रहा है रुकिणी देवी जा अब जा रही है सब माथा नीचू करके क्या करे अ चार ओर से जितना सारे हजार हजार राजा है सब आ गया देश देश देश देश से अल, अलग अलग देश से पूरा आके रथ लेके सेना लेके पूरा बैठा हुआ है एकदम। देखा जाएगा। अब साबित तो सुबह में नहीं है ना सुबह को सही नहीं और कृष्ण भगवान क्या किए बोला हम उधर चले बोल बोले भैया तू जाए तो लपड़ा हो सकता हम जाए संग हम तेरा संग जाए तू छोटे है ना कुछ झमेला हो जाए तो मुश्किल है हम संग में चले चल बोले चलो तुम्हारी इच्छा तो चलो गया और रौत को रोत को एक जगह रख दिया और खबर भेजा हम गया बस हो गया देवी भी, भी, भी बहुत चतुराई के साथ कह की ऐसा पानी दे के बोले पार्वती मैया और शिव शंकर को पूजा करके आने का समय इधर घूम रहा थे इधर उधर देख रही है कि कहाँ आए तो नहीं हमारा हमारा प्रीतम आए तो नहीं अभी कहा गया चिंतित हो गया इच्छा करके हाथ को जो है ना घूमटा तानने का बहाना करके हाथ को ऊपर कर देते इच्छा करके और कृष्ण भगवान क्या किया ऊपर से जोर से आया हवा कमा भी आके रुकनी का हाथ पकड़ लिया वो उठा के एकदम रथ में बैठा के चल दिए एकदम हल्ला मच गया ए, सब चोर चोर है देखो देखो लेके गया ए एकदम हल्ला मच गया लड़ा एकदम बहुत पीछे पीछे दौड़ने लगे सब जैसे शिशुपाल है जो जितना सारे है वो का शिशुपाल शी, का जो दोस्त है कौन है वो जो जड़ा संदरादी सौ गुआरिया है वो ले जाएगा राजकुमारी अरे तेरी तो देख लेंगे बोल के पीछे एकदम गया लड़ाई एकदम ऐसा हुआ फिर उसके बाद शिशुपाल को पशुपाल ने बड़ा दुखी भाई है बोले आप लोग ने सब मिलकर मेरे को सहायता किया फिर भी रुकनी का साथ मेरा शादी नहीं हो पाए बोले देखो दोस्त अब मान जाओ ये हार का खेल है देखो पहले हम सत्रह सेवेंटीन टाइम्स सतारह बार हम आक्रमण किया मथ विजय प्राप्त तो नहीं हो सके आठारह बार जो है तो हम इसको भगाया एकदम तो हम जय युक्त तो हुआ जरा ऐसा बोल जब जिसका तकदीर जैसा है ऐसे ही खुलते हैं तकदीर उसका मुताबिक फल होता है इसमें रोना धोना बंद करो दोस्त जो है तकदीर में वो हुआ चलो वापस चलो इसके बाद रुक्मी बोले हम तो छोड़ने वाला नहीं है हम मरते दम तक देख लेंगे कौन है बदमाश हैं? हैं उठा के लेके गए बोले बास पीछे एकदम बोले आज हम ये प्रतिज्ञा करके जा रहे हैं कि अगर हम हमारा बहन को वापस ना ले आ पाए तो हम वापस नहीं लौटेंगे बोल के गए और वहां जाके लड़ाई भाई उसके बाद कृष्णो ने उसको बहुत सारे आधा माता कमा दे बहुत सारे है मछुआ कमा दिया आधा इसके बाद जो बलदाऊ जी है छोटे भाई को डांटा भैया ऐसा नहीं करना चाहिए देखो भी डर के मारे हमारा भैया को मार डाले क्या बर नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए देखो दे कितना अपमान किया छोड़ दो जाओ जा। वो तो वापस तो गया सांप को आधा मर के छोड़ो मात हम तो ये नहीं बोल रहे कि सबको मारो ऐसा नहीं अगर मारा तो आधा मत मरो आधा मरोगे तो तुमको छोड़ेगा नहीं वो आएगा जहां भी रहो तुम सांप ये सांप है रुकी वो घर वो तो चला गया लेकिन राजधानी में गया नहीं वो भोजोकट नाम का एक राजधानी खोला है ओपन ओपन नया ब्रांच खोल दिया नया ब्रांच वहां खोल दिया भोजोकोटो ए भजोकटो में वो राजधानी स्थापन किए उधर सब करना शुरू कर दिया हमारा बड़े बुढ़े जो है जितना भजो कटो लेके आया ऐसा बोलता था बड़े बुढ़े है वो पहले इधर जो है अभी रुक्कीणी देवी अब आपका मन में ये संदेह आ जाए कि कैसा शादी है महाराज बोले हाँ ये विदन है राक्षस उद्वाह है इसका नाम है गोन्धर्व विवाह हो बहुत सारे विवाह का प्रथा है ये जो विवाह है इसका नाम है राक्षस उद्भाव है ऐसे उठा के लेके बस चले जा राक्षस उद्भाव नियम है और राक्षस उद्भाव हुआ फिर भी दारिका में जाके भगवान श्री कृष्ण विधान के साथ सुंदर आनंद मनाए और शादी का जो अनुष्ठान सब हो गया दारिका में और वसुदेव देवो वसुदेव जी का सतारो ना अठारो पत्नी ऐसा हमारा हाँ, सत्रह अठारह पूरा जो है अब इधर जो है जो रुक्णी देवी का संतान हुआ उसका नाम है प्रदुन्न प्रद्युन्न देखने में साक्षात कामदेव कामदेव भी है अपना रूप बदल के आए और शंबरासुर का साथ जो ये पुराना घटना है वो सम्बर क्या की ये जो पहला बात यह है कि ये जो मायावती हैं, एक कामदेव का पत्नी साक्षात लेकिन जो महादेव का पास जो है वो जो है दृष्टि के द्वारा जो शरीर पतन हुए तब तक नया शरीर के लिए अपेक्षा में थे जैसे शंकर भगवान का शाद हर वकत शादी एक ही आदमी, एक पार्वती का ही होता है शंकर भगवान का शरीर चेंज नहीं होता लेकिन पार्वती का चेंज होता चेंज होती है पार्वती पहले क्या वो, पहले वो जो क्या वर्णन किए थे हम हैं वो सॉरी छोड़ के हाँ फिर उसका बात फिर हिमालय का कन्या होके ऐसा करके होता है ऐसा माभिक इधर भी है ऐसा आश्चर्य कुछ नहीं है इसमें तो ऐसा है माया ये जो है इधर मायावती प्रदुन को अपहरण करके लेके गया मायावती निकट प्रद्नो अपहरण वित्तान जो है संबरा सुर जो है उसको उठा के लेके फेंक दिया और जो है उसको फिर जब रसोई करने के टाइम आश्री का निकल दिया था उसका बाद जो है आ, मिला मिलने के बाद जो परिचय मिला मायावती तो इतना दिन जानते नहीं थे बाद में जब परिचय मिला जी ये प्रदुन ये हमारा स्वामी है, है तो बच्चा को जो है बच्चा को संभाल के पालन की इतना सुंदर पालन की कि कोई नुकसान ना हो जाए बच्चा बड़े हो गया अभी अभी किशोर अवस्था और ऐसा करके उसका और दृष्टि देती है को बोले मैया ऐसा केगा कैसा तुम्हारा बुद्धि है हमारा और ऐसा देखती हो बोले ना मैया नहीं है हम तुम्हारा पत्नी अच्छा पत्नी है ऐसा करके बताएं उसके बाद जो है संबरा के साथ उसका लड़ाई हुआ बहुत सारे प्रश्न हम कर रहे हैं नहीं तो होगा नहीं सम्बर को बद कर दिया प्रद इसके बाद जो है जो रुक्णी जो है अपना पुत्र को प्राप्त होके अंतर में बड़ा आनंद वही हैं सब मानो की प्राण आ गया जो ये बच्चा हमारा जो गायब हो गया था ये बच्चा अगर जिंदा होता तो ऐसा ही बाद में पता चला ये मेरा बच्चा पर दुनो का ऐसा करके अभी प्रसंग चल रहा है इसके बाद जो है अभी सामंतक मुनि जो है इसका प्रसंग आ रहा है ये सत्राजीत नाम का एक राजा है और जोदुवंशी का ही है जोदुवशी का ही है सत्राजीत राजा जो है और सूरज भगवान को अर्चन किए इतना संतुष्ट किए सूरज भगवान ने उसको एक मणि दे दी उसका नाम है सामंतक मणि इसके द्वारा औष्टोभार सोना जो है हर दिन उगालते हैं ये जो पत्थर है मणि है उसका वैशिष्ट है कि जहां भी रहे वहां क्या करे औष्टोभार जो सोने हैं विशुद्ध सोने और उसको उगा ऐसा जब खबर आया कृष्ण भगवान बोले देखो ये आपका पास ये जो मणि है समंतक मणि है ये आपका कोई काम का नहीं है इससे इसमें बड़ा बड़ा भारी अनर्थ हो सकता ऐसा करो कि राजा का हाथ में दे दो ये राजा का में रहता अच्छा है सारे पूजा का सुविधा मिलेगा ऐसा बुद्धि दिया और उसका दिमाग खराब हो गया क्या हमारा मुनि लेना चाहते है? बोल के भागा कृष्ण बोला देखो ये मुनि अगर तुम्हारा पास है तो अनर्थ हो सकता है बहुत सारे गर, समस्या हो जाएगा ये मुनि राज दरबार में दे दो सारे पूजा गजार वासी सबको सुविधा मिले वो माना नहीं बोले चालाक है बहुत लेके चला गया बस ये मुनि का पीछे बहुत बा, बहुत बड़ा समस्या हो गया इतना बड़ा समस्या कि मत पूछो बहुत बड़े समस्या हो गया बहुत सारे की तो वर्मा ऊर्जा ये जो है अक्रूर दोनों में बहुत सारे घटना है हम संक्षेप कर रहे हैं ये मुनि को लेके गले में लटका का ये मुनि ऐसा है कि मुनि को गले में लटके भेजाओ लगता है सूरज उदय हुआ एक दफे आ रहा था तो कृष्ण भगवान को देखो ये कौन आ रहा है कृष्ण बोले वो कुछ नहीं है सामंतक मुनि को लटका के आ रहा है कुछ है। तो ये जो मुनि का पीछे बड़ा भारी अनर्थ हो गया कैसे प्रसन्नजीत जो है शत्रुजीत का जो भैया है वो अपना गले में लटका कर मणि को जंगल को गए जंगल को जो जो करता है शिकारी करने से शिकार सि, सि, करने के लिए खोतरियों का विधान है ऐसा नियम है और गया तो वहां क्या हुआ एक सिंगों का साथ सिंगों ने क्या की वो घोड़ा फोड़ा सबको मार दिया ऐसा करके पूरा एकदम खत्म करके प्रसन्जित भी मर गया और वो जो मनी है उधर पड़ा हुआ था और वो मोनी अभी गायब वहां भी नहीं है कहां चला गया और सारे जो दारिकावासी हैं उसको ऐलान कर दिया घोषणा कर दिया कि कृष्ण बेटा चोर है यही करवाया ये मेरे को पहले इसका इसका ऊपर लोभ था हमने नहीं दिया ना तो इसका पीछे ऐसा हो गया हमारा भाई भी गायब मुनि भी नहीं है यही किया है ये छोड़ के कोई नहीं किया ऐसा बदनाम हो गया अब कृष्ण भगवान बोले हाय राम हमने तो कुछ नहीं किया हमारा बदनाम हो गया हाय हाय बोले ठीक है इस बदनाम को हम मिटा के रहेंगे तो बोल के कृष्ण भगवान सारे जो दारिकावासी दो चार दस लेके बोले चलो ढूंढने निकले कहा मिला कहा मिले देखे ढूंढते ढूंढते ढूंढते पागल ऐसा ऐसे तो अंतर्जी ठाकुर जी है ही है अंत में गया बोले हाय राम वहां मुनि गाय मुनि तो नहीं है देखा वहां एक आदमी मरा हुआ है उसका खुली फुली सो है किसी सिंह ने खा लिया होगा और सिंहों के मां वो जो ऐसा है और उसके बाद जो है कृष्ण भगवान बोले देखो यहाँ कोई ऐसा कोई जीव आया था उसका चरण चिन्ह देख रहा है उसके बाद एक गुफा बोले ये गुफा का ओर गया चरण चिन्हों ये भी हो सकता है ये मोनी गुफा का अंदर कोई ले गया होगा अब गुफा का अंदर कौन जाए कृष्ण बोले तुम लोग खड़ा हो जाओ जब तक हम वापस न आ जाए तब तक तो खड़ा हो जाओ हम जाए अंदर में देखे ऐसे तो जानता है ठाकुर जी कीपा करने का इच्छा है किसको जम्बवान को उसका नाम है जम्बू नाम हो गया हम जो जम्बू में कथा करने के लिए जाता है उसका नाम जम्बू हो गया जम्बवन का नाम से जम्बू उसका गुफा देख क्या है एक गुफा बापरे क्या लंबा यहां से जाओ कहा चला गया पापरे यहाँ जो है गुफा में गए तो वहां जो जंब जम, जंबुवान जो है जम्बूबान का जो बच्चा है वो मोनी लेके खेल रहा था और कभी वो देख गुफा का बाहर आया ही नहीं वो आदमी देखा तो चिल्लाया करके तो पिताजी जोड़ के आएगा क्या हुआ बच्चा बोले ये देखो कौन आया इसके बाद जो है मोनी मोनी का पीछे जो है दोनों का बीच में लड़ाई हो गया लगातार इक्कीस दिन बाईस दिन लड़ाई हुआ लड़ाई के बाद जाम्बूबान कह रहे कि, कि किसी का हिम्मत नहीं कि मेरा साथ ऐसा लड़ाई करे आपका अंदर में पूरा हमको पता है कि आप ही राम हो मेरा आप ही मेरा राम हो सच्चा बताओ ऐसा करके जो आप राम हम ही राम है हम ही कृष्ण है जैसे ऐसा दिखाया तो खमा जैसा कि हमको खमा करना ठाकुर हमने तो समझा नहीं पहले चक्कर खा गए उसके बाद बोले आप अगर हमको खमा किए तो ऐसा करो मेरा एक बेटिया रानी है जामावती उसको शादी कर लो ठीक है दे दो कोई बात नहीं मोनी लेके और वो जो जामावती को लेके पूरा गुफा का बाहर आए इतने दिन देख देख के बोले कृष्ण मारा गया बाहर का जो गुफा का बाहर जो खड़ा हुए खड़े हुए थे जितना आदमी बोले आप संभव ही नहीं कृष्ण मारा गया अब चलो घर घर सदारिका को चलो उधर खबर दे दे कि कृष्ण मारा गया उसका अंतुष्ट किया कुछ करना चाहे तो करे वो <laughs> चला गया सारे और ये रोना आये हजूर् कृष्ण मर गया आये आय रे कृष्ण मर गया ऐसा अब जो दुखी हो गया पूरा दरका वासी तो इस समय क्या की कृष्णो आनंद का लहर लेकर आए हुए अरे कृष्ण मरा नहीं है तो आया है बोले देखो ये मनी है ये मनी ये मनी का पीछे मेरा बदनामी हो गया आप जो है वो जो बोल रहे हैं ये जो सामंत मनि का जो मालिक शत्री आपका पास रखो नहीं हम रखेंगे आप क्यों रखेंगे पहले बोला था बदनाम दिया ले जाओ अब सामंतक मुनि का पीछे उसका भी हत्ता हो गया खून कर दिया उसको की तो वर्मा सब और है, बहुत सारे घटना है सब घटना सुनने का और जब सामंतक मुनि का पीछे है सामंतक मुनि का पीछे हो गया और ये जो है ये जो सत्राजीत का जो लड़की है उसका नाम सत्य भामा के शादी की जब पिताजी का अंत हो गया पिताजी को मार दिया रोते रोते हुए एकदम कहा जब उस समय जो उस समय भगवान श्री कृष्ण जो है वहां गया हुआ था भाई पंच पांडव का उधर इस प्रसंग है जो भी उस, उसका पीछे बहुत सारे हंगामा है बहुत सारे उसको बताने ये तो होगा नहीं इसके बाद जो है पांच कन्ना जो है उसका पहले देखो कौन प्रधान प्रधान जो महेषी है कौन आठ तो है ना आठ में तीन तो विवाह हो ही गया तीन तो विवाह एक तो देखो रुक्की दूसरा कौन है जामुवती तो फिर उधर हुआ जे ये जो सत्तामा तीन हो गया और पांच तीन आठ पांच अभी इसका प्रसंग है बहुत सारे लंबा चौड़ा हम नहीं बताएंगे सूर्य तनया कालिंदी कृष्ण को पुत्री प्राप्ति करने के लिए जमुना का तीर में बैठी हुई थी बुरा भजन की तो कृष्ण भगवान जो है अर्जुन शखा का साथ गया घूमते और जाके अर्जुन को बोले पूछ के आओ तो वो भाई वो किसरे ऐसा तपस्या कर रही है तो वो जाके पूरा बोले हम ऐसा है कृष्ण को प्राप्ति करने के लिए हम कालिंदी है उसका नाम हमारा तपस्या कर रही है बोले। चलो। आ गया। की। उसके बाद नागिनी जीती का साथ वो भी बहुत सारे हैं घटना है वो सब हम बताने नहीं जाएंगे ये सब बहुत सारे लंबा छोड़ा घटना है ऐसा करके पूरा जो है <clears throat> मित्र ऐसा पूरा जो है शादी कर लिए पांच तो जम तो रुक्कीणी हुआ जम्बावती जाम्बावती सत्य व्यामा कालिंदी मित्रबिंदा बिंदा सत्या भद्रा लक्षणा ये सब करके आठो रमनी का साथ अब इधर आता है भौमासूर भौम भौमसूर जो है को उसका वध है भौम जो भौम जो है बड़ा बदमाश है बरे तमाम सोलह हजार एक सौ जो है पूरा जितना से एकदम सुंदरी रमणी राजकन्या सबको एक करके इकट्ठा कर दिया बोले एक साथ शादी करें कितना बदमाश है तो ये जो है प्राग है उसको अभी नाम है गुवाहाटी इसका नाम है गुवाहाटी प्राग ज्योतिशपुर यहां बोमाशुर का राजत्र है वहां राजधानी आ, बहुत सारे घटना है इसके बाद बोमासुर को बोमासुर का जो उद्धार कर दी पृथ्वी का तने हैं है आ, और इसका जो लड़का है उसका नाम है क्या है बोमासुर का लड़का पृथ्वी का नरकासुर नरसार नरकासुर को कीपा करके बैठा दिया और ये जो कुंडल है आदिति मैया का जो कुंडल है स्वर्गराज आदिति मैया कुंडल फुंडल सब चुराकेला इतना बदमाश है इतना पावरफुल है उसका साथ स्वर्गराज भी कुछ नहीं कर सके इतना किसने उसका शुरक्षित कर दी उसके बाद जो है वो सब सब समाधान हो गया उसके बाद सत्यो भामा का साथ इंद्रालय हैं वहां पहुंचे और बोले इंद्र का उद्यान जो है इसमें उद्यान से पारिजात दिखो जो है इसको उठा के ले। इसका पीछे भी बहुत सारे प्रसंग है एक जफ़े नारद जी महाराज इसका प्रसंग आएगा गए गैर में नारद जी महाराज कृष्ण भगवान का लीला दर्शन करने के लिए वहां एकदम रह गया परमानेंट बोला आज जाने का इच्छा नहीं होता कृष्ण की लीला देखे रोज अब वहां जो है क्या हुआ ये जो नारद जी है एक दफे रुक्णी का घर से देख के गया रुक्णी को माला फाला ठाकुर जी स्वयं पहना रहे है ये देखो को नारद जी फिर सत्यो के घर में गए सत्यो को बोले सतो बोले कहो मुनिवर कहा से आना पड़ा का घर में घर से आ रहा है उधर आपका जो कृष्ण जो है बड़ा प्रेम से आ, माला जो है माला गूंथते हैं इधर गूंथ दे रहे हैं ऊपर माला ऐसा सुन गुस्से में आ गया क्या उसको माला दे हमको नहीं ऐसा करके ऐसा रुट गए एकदम बाद में कृष्ण वाला छोड़ो माध हम कर देंगे कोई चिंता नहीं है अब क्या की ये जो इसका पीछे क्या हुआ पारिजात लेके पारिजात वृक्ष लेके पूरा दारिका में जो है दारिका में रोपण कर दिया आ स्वर्गो का जो सुधर्म सभा वो भी लाके आए जब तक हम पृथ्वी में रहे सुधर्म सभा में विशेष प्रभाव है ऐसा करके क्या हुआ क्या हुआ भले इंद्र महाराज ये जो पारिजात वृक्ष देने के लिए तैयार नहीं देखो देवता लोगों का कितना आसक्ति है साक्षात्परा तर अखिलेश्वर भगवान है साक्षात्परा तौर अखिलेश्वर भगवान है फिर भी ठाकुर जी का साथ चैलेंज किया लड़ाई शुरू कर दिया क्या नहीं देंगे अरे परियाद क्यों ले जाओगे अरे परियाद हाँ साक्षात भगवान है परियाद ले जाए सो भी तो ठाकुर जी का ही है आ लेने नहीं दिया लड़ाई शुरू हो गया उसके बाद इंदो को परस्त करके फिर लेके आए देखो देवता लोग कैसा है साक्षात भगवान है उसको पारियाद भी क्यों नहीं दे अरे। ऐसा करके उसके बाद जो है असंख्य राजकुमारिया जो है जो नरका उधर से उधर की सोलह हजार एक सौ है का साथ एक साथ जो है शादी की एक साथ एक साथ शादी की ऐसा नहीं कि तुमको आज शादी करे कल तुमको ऐसा नहीं लिखा हुआ है एक साथ रासलीला में जैसा अपना जो शरीर है उसको प्रकट किए सोलह हजार एक सौ को एक साथ शादी किए ये जो है इस पे सिद्धांत तो यह है कि ऐसा मत समझे कि सोहरी ऋषि सोभरी ऋषि जो है सोभरी ऋषि का पुसंग आया था ना हम बताया था पचास जो कन्या मानधाता का पचास कन्या का साथ जो शादी की पचास मूर्ति को प्रकट किया वो जोग में किया था लेकिन कृष्णो का हर मूर्ति एक्चुअल मूर्ति है समझा मेरा ये इधर दोनों सिद्धांतों विशाल विशेष सिद्धांत तो है वहां जो 50 मूर्ति प्रकट हो गए बस लीला की अलाबल के द्वारा लेकिन कृष्ण जो है वो स्वयं हैं स्वत कोटि गोपिका का साथ स्वत कोटी बन के सब गोपिका देखते हैं कि हमारे सामने कृष्ण है हमारा हाथ पकड़ के नित्य हो रहा है रास लीला में बताया था हम स्वत यह है इसका नाम है कृष्ण पर अखिलेश्वर आत्मनी अवरुद्ध सौरता लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट आत्मनी अवरुद्ध सौरता यह जो इंपॉर्टेंट शब्द है इतना सतोपिका को का साथ ठाकुर जी रमन किए एक बूंद भी काम नहीं आया लिखा हुआ है पहले लिखा हुआ है सुखदेव गौस्तम एकदम एडवर्टाइजमेंट कर दिया देखो इसका नाम है कृष्ण तुम किस्नो का नकली करोगे तुम किषो का साथ चैलेंज करोगे करो आओ सतो कोटि गोपिका के साथ रमन करने का बावजूद भगवान श्री कृष्ण का कुछ नहीं हुआ साक्षात साक्षात्वर आत्मनी अवरुद्ध सौरता इतना पावर है इसका नाम है कृष्ण इसका साथ जगतवासी चैलेंज करना चाहता है सोचो कितना हिम्मत है हां ठाकुर जी का जो तत्व है वो समझना चाहिए इसके बाद जो है रुक्णी देवी का साथ परिहास किए ठाकुर जी ठाकुर जी बोले देखो देवी आपने काय मेरे को शादी किए ये उचित नहीं देखो मैं तो डरपोक हूं डरपोक है ना देखो हम पीछे देखो समुन्द्र के अंदर गुफ ये बनाया हम दार का पूरी बनाया डर के मारे रुक्कि को परिहास की रुक्णी को बोले देखो आ राज रानी हो मैं तो राजरा, राजा नहीं हूं ना हमारा साथ नहीं चाहिए था ऐसा जो दो चार प्रयास किए केले का पेड़ रुक्त गिरछी धोखे गिर पड़ी कि कृष्ण मेरे को छोड़ दे ऐसा डर आ गया हाय हाय हाय तो तुरंत क्या रुक्णी को ऐसा करके पकड़ ली देखिये रुक्णी देवी को सुलई पानी का छिटका दी और सैर पे पानी देके धीरे धीरे हवा करने लगे कृष्ण बर उसके बाद चेतना आया क्या हुआ क्या हुआ ना बड़ा एकदम बड़ा कष्ट है कृष्ण छोड़ने जा रहे कृष्ण बोले हम प्रयास कर रहे हैं तुम्हारे साथ तुम समझी नहीं देखो पति पत्नी का भी अंदर में ऐसा प्रयास होना जरूरी है यही तो गृहस्थी लोगों का आनंद कृष्ण भगवान कह रहे हम भी गृहस्थ है देखो पति पत्नी का बीच में दो चार हो जाए छोटा बड़ा आनंद की बात बस हाँसी मजा यही तो संसार का ऐसा कृष्ण भगवान लीला की उसके बाद जो है बहुत सारे प्रसंग है हैं और रुक्णी गर्भ कृष्ण का चारुदूषण बहुत सारे हैं जो जितना सारे हैं इसमें बहुत सारे माने ये जोदुवंशी जो है इसका वर्णन करना मेरा बस का काम नहीं ये सारे जोदुवंशियों को पढ़ाने के लिए कितना मास्टर था उसका संख्या सुन के मैं पागल हो गया बोले बोले क्या बोल रहे जोदूवंशी का जितना सारा लड़का है लोगों को सिखाने के लिए जितना टीचर है शिक्षक है उसका संख्या हम देख के पागल हो गए तो वंशी कितना है सोचो ऐसा ऐसा करके जो है उसके बाद जो है और जो बहुत सारे वंश वर्णन है सारे जो रुक्णी का कौन कौन लड़का है सत्व का जो लड़का कौन कौन है सारे नाम है दस दस लड़का सब पत्नी का गर्व है दस दस लड़का करके हैं बहुत सारे इस घटना है उसके बाद ये अनिरुद्ध है अनिरुद्ध कौन है अनिरुद्ध कौन है बोले अनिरुद्ध है रुक्कि रुक्णी का पौत्री जो है रोचना का साथ इसका शादी भाई है जो ये जो है पद प्रद, का पुत्र जो है अनिरुद्ध है इसका दो विवाह हो शादी है एक विवाह तो है पहले देखो ये पहला विवाह जो है उन जमाने में वो सब नियम था अब ऐसा बुद्धि मत खराब करो पहले जमाने में ऐसा नियम था और रुक्की जो है रुक्की का जो लड़की है हैं रुक्की का पोत्री लड़का नहीं है इधर तो लड़की तो नहीं प्रथम विवाह रुक्की का पोत्री जो है रोचना का साथ लिखा हुआ है इधर जो है और दूसरी जगह दूसरा लिखा हुआ है शायद रुक्की का साथ रुकी का लड़की ऐसा है जो भी है तो विवाह तो तो तो सारे उत्सव के लिए बलदाजी महाराज भी गए कृष्ण भी गए बोले चलो शादी का मामला है हम भी थोड़ा रिश्ता रिश्तेदारी में जाए कृष्ण भी गए हुए हैं और शादी तो हुआ बहुत आनंद के साथ भोजन पानी भी बहुत सुंदर व्यवस्था बड़ा ऊंचा इसके बाद एक घटना हुआ पर उन उन जो आया था रुक्की तो रुक्की का ऐसे गुस्सा है ही अंदर में ऐसे तो शादी दिया क्योंकि पति का किया था पहले से बोले हमारा बहन का जो लड़का हो उसका साथ शादी दे पुत्री का जो भी ऐसा पहले सब नियम था अभी नहीं अभी ऐसा होता नहीं पहले तो बहुत सारे नियम था ना देवाओन अत सुतत, सुत पति इत्यादि जो है वो सब कली में बिल्कुल निषिद्ध है औश अश्वेद गो अलम्भन जो कुछ भी है सब है ये सब निश्चित है कलिकाल में जो भी है इधर जो है अभी वो दुष्ट राजा सब शादी में नौता मिला वो सब आया अब आप आपस में चर्चा किया ये बलदाव जो है वो उसका बुद्धि कम है और उसका साथ जो है पासा जो है वो अख क्रीड़ा ये ये तो खुदियों का काम हो तो गुआरिया है उसका साथ खेलो थोड़ा मजा होगा उसको अपमान करेंगे बोल के शुरू किया बाप जब खेला शुरू है जब तो बल्लाव जी महाराज जो अखो क्रिया है क्रिया में उसको जय प्राप्त तो हुआ देखो चिल्ला कब नहीं तुम्हारा जय नहीं हुआ हमारा जय हुआ तो उसमें बड़ा भारी पन था मैंने उसमें जो है ये पन मतलब ये, ये हर जाए तो ये देना पड़ेगा वो हर जाए तो ये देना पड़ेगा बड़ा बड़ा पन लगाया बड़ा ऊंचा पन लगाया तो बल्लाव जी महाराज हर गया हारा नहीं जीता है ओ चिल्ला गया नहीं हार गया तुम बोल चलो और खेलो दूसरा बार फिर बल्दावजी महाराज जीता वो चिल्ला चिल्ला गो नहीं तुम्हारा हारा तो आकाशवाणी वही बल्दाव जी महाराज जीता है ऐसा क्यों झूठा बोल बोले बस ऐसा करके हंगामा लग गया बम दम लग गया बलदाव जी महाराज तो बलदावी है बोले अपना हल को उठाया दिया चप्पा एकदम जैसे टेनिस खेलता है ना ऐसा दिया उसका हतम एकदम खत्म कर दिया जा ये जो भी हंसा था उसको भी खत्म कर जा बदमाश सब इसके बाद जो है किष्ण भगवान जो है अभी कृष्ण भगवान बीच में कुछ बात नहीं बोला क्योंकि ये आपस का मामला है रुक्किी का जो रुक्किी का एक तो है रुक्कि का रुक्णी का साक्षात भाई है और ये हमारा भाई बलदाव जी है बीच में कोई बात नहीं बोला बल्ब बोल। कृष्ण बहुत चालू है इस बात को पक्षों को ले तो उल्टा हो जाएगा पत्नी रुट जाएगी इस बात को बोले भैया रुप जाए बीच में कुछ अच्छा बुरा कुछ नहीं बोला चुपचाप रहे जो हुआ हुआ जो हुआ तो सो हुआ हम क्या करें आपस में हो गया फिर उसको लेके पूरा काखी, पूरा शादी जो हो गया उसका बात सब लेके अभी पहुंचे और अनुरुद्ध जी का जो है दूसरा विवाह है बोली का तो पुत्र जो है बान महाराज है ये बान महाराज जी ये बड़ा महादेव का बड़ा भक्त है इतना बड़ा भक्त है महादेव जी कबर से इसका गया एक बार डूढ़ बजाता है ऐसा उदंड नित्य करता है जब शंकर जी का आरती करे ना वो तो पृथ्वी ऐसा ऐसा करे ऐसा पावर है ऐसा करे आरती करे रावण जो है रावण रावण इतना पढ़ाई लिखाई जानता मायावादी है रावण मायावादी तो है ही है उसका विचार है रावण जो है जब आरती करते थे रावण जो है आरती करने का समय जो आरती करे रोज एक एक करके श्लोक माने स्तुति नया नया महादेव का आज एक पूरा ये आरती करते करते रचना कर दिया ऐसा ऐसा करते करते बम बम बम बोम ऐसा रावण इतना पावरफुल इतना विद्वान है बापरे आरती का टाइम में जितना नया नया रोज शंकर भगवान ने आरती करे नया नया श्लोक बताया ऐसा नया रचना करे करे ऐसा पावर है रावण है ऐसा रावण है वो भी गया पानी में है? देखो अब ये जो है बोली महाराज जी का ये जो लड़का है आ, बोली बोली बोली पुत्र जो बान है प्रहलाद पुत्र विरोचन विरोचन का पुत्र है क्या ये बोली अबोली का पुत्र है कौन ये जो बानासूर <coughs> बानासूर है ये बानासूर बड़ा दाम्भिक है और सहस्रो ऐसे तो दाम्भिक है ही है और सुर तो है ही है उसके बाद सहस्र हाथ हुआ आ शंकर भगवान को बोले गुरुजी थोड़ा लड़ाई हो जाए आपका साथ क्योंकि हाथ में खुजली होता है सहस्र हाथ है कोई नहीं मिलता जिसका शंकर बोले ओ रे बदमाश तेरा हो जाएगा पूर्ति इच्छा थोड़ा ठहर जा थोड़ा ठहर जा हो जाएगा तेरा पूर्ति <laughs> थोड़ा ठहर जा बस इतने में हो गया देखो अभी जो अनिरुद्ध का दूसरा विवाह जो है अनिरुद्ध का जो दूसरा विवाह है इसमें एक घटना है अनिरुद्ध का उषा है कन्या उषा अनिरुद्ध का अनिरुद्ध जिसका जिसका शादी हुआ जो भी है बाद में ये जो बोली बान बान का पुत्री जो है उसका नाम उषा उषा है उषा उषा देवी ने कुमारी है अब सपने में एक दिन सपने देखा देखे एक एक राजपुरुष को देखा देखे सपने में उसका आलिंगन किए और सपन जब जागृत हुए हुई है उसके बाद रोना शुरू कर दिया तो उषा का जो जितना सारे दोस्त है दोस्त है जो है बोले सहेली रो क्यों रही बोले अब क्या कहना सपने में एक महापुरुष एक राजपुरुष आया इतना रूप है इतना रूप है और सपने में हम आलिंगन कर दिया उसको छोड़कर हम जियेगे नहीं अब तो मुंह मुश्किल हो गया और कहा है बोल तो दे कहा एड्रेस बता तब तो लेके आए बोले एड्रेस मैसेज कुछ नहीं जाने लेकिन हमको चाहिए नहीं तो हम मर जाएंगे एड्रेस नहीं जाना तो कैसे ढूंढे कितना बड़ा जगत है वो तेरा, वो तू तू तू तेरा सोच के देख क्या है। तो इसका जो सहेली है बड़ा भारू जादू जानती थी बहुत जादू सारे एक एक करके जगत का जितना सारे सुंदर पुरुष है सुंदर पुरुष जितना सारे हैं सारे सुंदर पुरुष का एक एक करके नाम लेके उसको आका है देख तो सहेली ये है नहीं ये नहीं तो फिर आका वो देख तो ये है नहीं ये भी नहीं ऐसे करो ना शुरू कर उसके बाद क्या हुआ किशन का चित्त आका उसके बाद माथा ने चुका ये नहीं मैं सोसुर है शोसुर भी नहीं है, है? सोसुर का ऊपर ससुर तो पदुन है पुदुन भी पुदुन का चित्त आका नहीं ये भी नहीं माथा ने गया उसके बाद जब अनुद्ध असो असो असो यही है यही है इसी का पीछे मेरा दिल सब गया जार संगे मजे मोन की बा हारी कि <laughs> जिसका शांत हो जाता लॉकिंग वो कोई भी हो वह वही चाहिए हम <laughs> मर जाए ऐसा हालत है अंत में क्या हुआ बोले सहेली तू रुख तो जा हम व्यवस्था करें बोल के उसका जो सहेली है बड़ा जादू जानती थी पूरा दारिका में जाके है पूरा उसको शयन अवस्था में उड़ा के लेकर आए जादू विद्या देखिए उसको उठा के दारिका में कमरे में सोया हुआ है उसको एकदम शयन अवस्था में उड़ा के लेके आए जादू के धारा पूरा उषा का सामने रख दिया हाँ आगे आई है मेरा इसी को चाहिए बोल के आप घर में तो राजकुमारी है राजकुमारी का महल जो है वहां कोई किसी का हिम्मत नहीं उसे उसमें घुसे तो जादू विद्या का दारा लाया जादू की ला। पहुंचने पोंच का बाद दोनों में बड़ा भरी प्रीति भाई और इतना प्रेम करना शुरू कर दिया और राजमहल में बड़ा ये संवाद को फैल गया मंत्री लोग बोलते हैं राजा आपका कन्या जो है दूषित हो गया लगता है हा? क्या कह रहे हा हमको हाँ लगता है उसका जो चेहरा है ऐसा लगता है वो दूषित हो गया होगा हा? हो ही नहीं सकता और राजा आप देख लो ये तो गुस्से का बात नहीं जाके देख लो तो सुनते ही एकदम एकदम गुस्से में आकर कहा है? देख ले घर में गया तो देखा री एक अजीब सा पुरुष है कहां से आया राज अंदर मोहन में वो एकदम लड़ाई शुरू कर दिया तरवाल खूल के एकदम धूमधाम वो भी लड़ाई शुरू कर दी ये संवाद चला गया कहा जो इसको अटक कर दिया छोड़ेंगे नहीं जा एक संवाद नारद जी दे दिया जल्दी जल्दी उधर वहां से कृष्ण भगवान सोचे क्या हो गया बोले ऐसा है अरे ऐसा हो गया सारे फुल ट्रूफ्स जो है दारिका से आ पहुंचे एकदम होमा उधर जो है उधर लड़ाई शुरू हुआ इतना लड़ाई इतना लड़ाई इतना लड़ाई बास आर जो शंकर भगवान ने बोले थोड़ा ठहर जा तेरा इच्छा पूर्ति हो जाए आ पूर्ति का टाइम भाई टाइम हो गया अब कृष्ण भगवान ने एक एक करके खच खच खच खच जैसे केले का पेड़ काटता है ऐसे काटना शुरू कर दिया जा तेरा एक एक हाथ बोल के अंतिम में पूरा काटना शुरू कर दिया तो भयभीत हो गया कौन उसका जो उसका जो मैया है कोटोरी मैया हाँ कोटोरी उसका नाम है कोटोरी आई नंगा बन के बोला अब तो मार देगा हमारा लड़का को अब उपाय नहीं है नंगा बन के आई तो कृष्ण भगवान मुख को मोड़ लिया कृष्ण भगवान देखे नहीं उस समय क्या क्यों अपना लड़का को लेके राजधानी में चला गया चल और अब जो है प्रोलाद महाराज अभी प्रार्थना शुरू किया प्रोलाद महाराज बोला हमारा ये, ये जो है पोता भी नहीं है पोता का भी लड़का है वो उसको प्रहलाद महाराज को बोला अरे तुम्हारा खानदान में किसी को हम नहीं मारे मार तो नियम नहीं हम मारेंगे नहीं ना प्रल्हाद महाराज का खानदान में किसी को हम नहीं मारे शंकर भगवान आए क्योंकि बानासुर का पक्ष में शंकर भगवान लड़ाई शुरू किया शंकर भगवान अंतिम में बहुत सारे हैं शंकर शिव और विष्णु दोनों में लड़ाई हुआ इसके बाद जो है बड़ा भाई लड़ाई हुआ उसके बाद शंकर भगवान ने प्रार्थना किए हमारा शिष्य है इसको मत मारो ठाकुर जी बोले अरे बोली महाराज के खानदान में हम किसी को मारेंगे नहीं पहले से हम बाधा किया इसका खानदान में किसी को ये बड़ा दाम्भिक है इसका दाम्भिक जो है दम्भ है उसको काटने के लिए हम पूरा हाथ को कम कर दिया चारों हाथ में अभी आरती करो है चारो हाथ हम आरती करो कुछ भी करो लेकिन वो हजारों जो हाथ है उसमें से सब काट छाट के शॉर्ट कर दिया चल अभी अहंकार को मुक्ति कर दिया उसके बाद बांध को हैं छोड़ दिया ठाकुर जी अभी अभिमान मत करो हैं अभिमान छोड़ के जीने का कोशिश इस करो इसके बाद जो है निगोराज का जो प्रसंग है एक दफे एक दिन जो है जितना सारे जदुवंशी का लड़का है सारे घूमते घूमते घूमते खेलकूद करते करते उद्यान में उद्यन परिता उद्वान का आसपास खेलते खेलते तो वहां पहुंच गए वहां पहुंच के अरे कुएं में देखे बच्चा तो है ही है कभी इधर देखे कभी हम लोग भी बच्चा था कभी कुए इधर जाए उधर जाए पानी में चलंग लगाए हैं ऐसा नियम है बच्चा लोगों का वो जाके कुएं में देखे अरे कैसा किसी का एक प्राणी है देख तो रा हाँ इसको उठाए चलो उसको उठाने गया अरे इतना भारी है इतना भारी उठा नहीं जाए अरे आश्चर्य के बाद इतना छोटा सा प्राणी है जाके दारिका में जो सवा है उसमें बोला कृष्ण को बोले ऐसा एक प्राणी मिला कुएं में पड़ा हुआ है वो बड़ा भारी है उठने इतना पानी इतना भारी है बोला कितना भारी है सारे मिलकर कोशिश किया उठता नहीं बोल चल देखें ऐसे तो इच्छा कृष्ण भगवान तो है ही है कृष्ण भगवान जो है उसको कृपा करने के लिए गया पहले से बोला हुआ ना निगोराज को उद्धार करे कृष्ण स्वयं तो इससे पहुंच गए कुए के पास जाके उसको स्पर्श करके उठाए उसका जो स्पर्श हुआ कृष्ण का तो एक इकोलास जो है इसमें से एक सुंदर राजा का मूर्ति पकड़े कृष्ण जानते हुए भी इच्छा करके प्रश्न किया राजो ना आप कौन हो बोले महाराज शायद आप दानियों का जो नाम है दानी जितना सारे दान इत, दानी है पृथ्वी में जिसका ये प्रथम सारी मेरा नाम आता है मेरा नाम निगो राजने होंगे मेरा नाम है निगो है दानियों में मेरा नाम आता है बोला हाँ हम सुने कृष्ण इच्छा करके लीला कर रहे तो क्या हुआ आपका ऐसा शास्त्री कैसे मिला मतलब का कहे ऐसा ही है एक दफे एक ब्राह्मण को दान दिया दो ब्राह्मण को इसका एक इसका खट जो जो गौशाला है उसमें से एक गौ निकाल के उस गौशाला में गया और दोनों में लड़ाई हो गया मेरे को ये गौ दो ये मेरा गौ है आप दानी गाज बोले महाराज आप क्षमा करो दोनों ही ब्राह्मण हो दोनों में झगड़ा फैल गया हम क्या करे तो आप एक, एक गो माता का बदले में हम हजारों को दे दे नहीं चाहिए हमको वही चाहिए बस तो राजा बोले हमारा तो समाधान है ही नहीं और ब्राह्मण है शुद्ध ब्राह्मण बुढ़ा गुस्सा हो गया बस इसके लिए अपहरण का दोष लग गया थोड़ा सा वो तो कुछ किया ही नहीं अब दोष लग गया उधर बस उसके बाद जो है अभी जो कृष्ण भगवान का स्पर्श के द्वारा जो है अभी वो मुक्त होके के राजपुर महाराज जो है अपना स्वरूप कर अपना स्थान को चले गए बाद जो बलदाव जी महाराज चौथ महीनाख जो है महीना के लिए हैं अपना रिश्तेदारी में आए कहा गोकुल को आए गोकुल में देखने के लिए नंद भवन आदि सब बल्लाव जी महाराज आए दो महीना के लिए बलराव जी महाराज आके बड़ा भारी उधर सबका साथ दर्शन हुआ आलिंगन किया चुम्बन किया सब बड़े बूढ़े का नमस्कार किया बोले बल्लाव जी महाराज आया है बड़ा आनंद है बल्लाव जी महाराज क्या बोले हमारा बेटा आया नंदो जैसे आज सब दोस्त लोग है बोले अरे कृष्ण कैसा है कृष्ण क्यों नहीं आया बोला बड़ा हमारी समस्या है थोड़ा सेवा चल रहा है उस आ नहीं पाया बोले ठीक है अब जब बल्लाव जी महाराज आए बलदाव जी महाराज का साथ थोड़ा कृष्ण का संवाद तो हुई एक्सचेंज हुआ कृष्ण कैसा है आजकल क्या कर रहा है सब खबर मिला ऐसा करके बल्लाव जी महाराज आया तो थोड़ा बहुत जो दुख है थोड़ा लाघव हुआ क्योंकि बल्दाव जी साक्षात है देखने में कृष्णो का माफी की है, है? है, ये दोला है ये काला है ये दोला वो काला है। उसके जो है बल्लाव जी महाराज गोकुल में आए गोकुल में जो है गोकुल में बल्लाव जी महाराज रास की है बल्लाव जी महाराज का जो रासस्थली है बड़ा आजब की जाएगा वहां मेरा मन वहा जब भी हम जाते हैं रहते हैं हमारा हृदय विगलित हो जाता है इतना सुंदर जमुना का किनारे निर्जन स्थान है और मंदिर में बलदाऊजी महाराज जो है जमुना का अंदर से सपनादेश करके जमुना का अंदर से प्रकुट है बलदाऊजी महाराज वो एचा दाऊजी खेचा दाऊजी नाम है भले ऐसा नाम क्यों पड़ा भाई बल्लाव महाराज करने के टाइम में कालिंदी को बोला कालिंदी इधर आ जाओ हम नहीं नहीं आएंगे है? आओगी नहीं? हल हल हल को तो रायेंगे अभी भी है ईचा दाऊजी में खेचा दाऊजी नाम है खेचा खेचा मे इसको खेचा है इसका नाम ए, खेचा दाऊजी हो गया बड़ा महिमा है वो जाएगा पूरा विशोद और सर्वचारो मंदिर का जो छोटा सा प्रांगण है कभी पैरों का ऊपर से इतना बड़ा सा दराम गिर जाते हैं करके मूर्छित के रहते हैं उसका कुछ समय बाद फिर निकल जाते हैं फिर भी किसी को काटते नहीं छाद में हम सोते रहते हैं और महाराज क्या आनंद हमारे हृदय में देखो ये पूर्णमासी पो, का जो चोसना है चारों और जुमुना का जो सौंदर्य है बल्लाव का रास खेत्रो बल्लाव जी का कृपा से ये आनंद जो है दास का हृदय में थोड़ा बहुत प्रकाशित हुआ था कितना सुंदर है आर दो कदम जाओ तो बिहारवन होता है उसका बिहार बिहारवन है बल्लाव जी महाराजा राज किया पूरा रास क्षेत्र है तो बल्लाव जी महाराज क्यों रास करे ये प्रश्न आ सकता है ना सिद्धांत तो का बाद है इधर मेरा थोड़ा यहां थोड़ा सिद्धांत तो का बाद है कोई अगर प्रश्न करे कृष्ण भगवान राज करे बल्लाव की करें क्यों करे ये तो सेवक विग्रह है बोले सेवक विग्रह होने से भी इसका उत्तर दिया है, बोले ये सेवक विग्रह होने से भी कृष्ण का साथ अभिन्न है प्रथम प्रकाश विग्रह, जैसा कृष्ण है ऐसा ही है बोलना जब भी बल्लाव जी महाराज देखो गुरु तत्व का मूल है ठीक है लेकिन बल्लाव जी में यह संभव है उसका बाद जो तत्व है उसमें आई नहीं है एक मतलब बल्लाव जी महाराज सिक्कि पिंचो और कृष्ण भी दे सकता संभव है बाकी किसी का हिम्मत नहीं नारायण माथा में सिक्कि पिंचो नहीं पकड़े संभव नहीं बल्लाव जी महाराज प्रभाजी उत्तर दिए एक ही साथ साइमिलियसली बल्लाव जी महाराज का जो से सेवक तत्व एवं सेव्य दोनों सेटिस्फाई होता है यूनिक अवतार समझा मेरा बात इस सिद्धांत तो समझा ना भाई बल्लाव जी महाराज इज यूनिक इंफॉर्नेशन इसमें दो सिद्ध होता है एक है साक्षात भगवान ये ठीक बात दूसरे इसका साथ साथ वो से, से वो तत्व दोनों इसे पोपा जी ने उत्तर दिए एकमात्र बलराम इसका अंदर में हो सकता वो भी कृष्ण भगवान जिस गोपियों को लेकर नृत्य किए रास की वो गोपिया नहीं है इसका अलग जूथा है इसका जो बल्लाभ जी महाराज का अलग है बहुत दिन से बल्लाजी महाराज का चरण प्राप्ति करने के लिए आशा की तो जैसे कृष्ण भगवान पूर्ति की बल्लाजी महाराज पूर्ति की उसको लेके सब सब रमणी को लेकर राष्ट्र की सब बल्लाजी महाराज सबको कीपा की ऐसा प्रसंग है इसके बाद जो है जो गोकुल में बहुत सारे घटना है वो सब हम संक्षेप कर दिया समय के अभाव के कारण फिर पौंडरिक वत पुंडरिक जो है बदमाश है वो बदमाश है अपना राजा बनके है वासुदेव हम है ऐसा करके आया जैसा पुतली है ना हैं लकड़ी का हाथ बनाया अरे कृष्ण भगवान हास कृष्ण को बोले तुम कृष्ण वासुदेव नाम छोड़ो वासुदेव एक ही है वो है पुंडरिक कृष्ण ने हासा हाँ तु तो तु तो वासुदेव तो है हा कहा का है हम हम तो वासुदेव नहीं है सच्चा वासुदेव तो तू ही है भाई जा उसके बाद उसका साथ तुंडरिक बौद्ध हुआ बहुत सारे घटना है बहुत सारे है उसके बाद जो है दानव जो है का नाश किए दिवित दानव जो है बड़ा अत्याचार की एक पर्वत में है वो दिवित दान इतना बदमाश है बल्लाव जी का नित्य चल रहा गाना और दिवित दानव आके नंगा होके ऐसा ऐसा ही, ही कर रहा है बल्लाव जी बोरी बदमाश कहाँ से आया है? नंगा होके कभी ही करे कभी हा करे कभी ऐसा पैर लेके उधर फेंके बल्ला कहा का उत्पाद आया है भाई ए रुक जा सुना नहीं बार बार बोले तो सुना नहीं बस बल्लाव जी महाराज दिया एक चप्पा हो गया उसका कदम दिवित बनो को बात कर दिया है? उसके बाद जो है जो है अभी जाम्बावती सुबू जो है वो खतरियों का लड़का है उन्होंने क्या की दुर्योधन का कुन्ना ये लक्षण है इसी को शादी करना है बोल के उधर के उठा के लाए पूरा के उठा के लाए, इतना भीड़ है। और है और उधर जो दुर्जोधन बड़ा गुस्सा क्या हमारा लड़की को लेके गया बदमाश कहीं का हैं? देख लेंगे बोल के उसको सारे अन्नाए सारे घेर के वो अन्नाई जो युद्ध है युद्ध ठीक नहीं था युद्ध ठीक नहीं गया अन्नाई युद्ध करके उसको पकड़ लिया आटक कर दिया वो संगत चला गया दारिका दारिका में जब कृष्ण भगवान बोले आए हम देखे जाए तो बलदाव जी बोले देखे देख भैया ये आपस का मामला है रिश्तेदारी का मामला है इसमें गड़बड़ हो जाए तू तू रुक जा पहले मैं जाए तू, तू जाना नहीं हम हाँ, हम हाँ जाए पहले भैया को रोक दिया भैया जाए तो लड़ाई लग जाए ऐसे कृष्ण को गाली देता है तो भैया तू रुक जा मैं जा रहा हूं मैं बड़े हूं ना समाधान हम करके लाए कोई बात नहीं दुर्जोधन तो मेरा शिष्य है ही है बोल के गए, और बलदाव भेजा भेजो, जी आया है। जी आया आ तो क्या की दुर्योधन ने बड़ा भारी पूजन का सामान सब लेके आए गुरु जी आये गुरु जी आए बोल के बड़ा पूजा बारी की बलदाव जी ए, उसको पकड़ कर छोड़ दे बस जो भी बोला गाली देना शुरू गया हाँ उसको छोड़ दे बदमाश है यह सब बोल के गाली देना सुर दे। गया बोले पैर का जूता माथा में चला ऐसा दुर्जो बोला हरी तेरी की गाली दिया किस्ो बोल के एकदम बल राव जी एकदम हो गया एकदम इतना गुस्सा बोले तेरी की देख अभी क्या करे वो गाली दे के चला गया तो जाने का सा को, बोले, पूरा को उखार के फेंक दे गंगा गए घूमने रह गापुर सब दौड़ के आए हाय बलराम बेटा फेंक देंगे पूरा हस्तीनापुर इतना हिम्मत है तू गाली दिया कृष्ण को छोड़ नहीं तो ऐसा करके जो है बाद में सारे जो है उपडोगन जितना है जितना सारे उपहार है सब देखे लखना को एक सजा बुजा के बैठे बे भाई बारात लेके जा भाई हमको दरका नहीं जामेला होस्तीनापुर खत्म हो जाए ये लड़की का पीछे है होस्तीनापुर जाएगा तो क्या करे <laughs> सांबो क्या किया बोधू का साथ पूरा एकदम दरका को चले गए और कृष्ण जो है अभी अपना जो गर्हस्थ लीला जो है उसका जो ऐस जो है जो गई प्रकट किया कितना सुंदर एक एक घर में जाए नारद जी अवाक हो गया अरे एक घर में गया तो वहां का साथ कुछ बात चल रहा है दूसरे एक सत्योमा के घर में गया बच्चा को लाड़ प्यार कर रहा है अवा करके प्यार कर रहा है दूसरे घर में गया बोले एक आदमी का साथ बात कर रहा है अपना लड़की का शादी का बर एक ही कृष्णो एक ही कृष्णो ये सोलह जितना रामणी सबका घर में पहुंचे नारद जी बोले भाई ये तो कहां का है जिस घर में जाए कृष्ण कहां जाएगा हवन कर रहे हैं सुहा करके कौन सी जाएगा कोई विचार कर रहे आपस में कुछ अरे दारिकाधीश भगवान का जो ईश्वर्य जो देख के नारद जी गबरा गया वाह वाह देखो ठाकुर जी का ऐसा ऐश्वर्य प्रकट किए कृष्ण भगवान गारो से लीला में कितना सुंदर नियम खते थे देखो सुबह में उठकर उदय में फ्रेश होकर एकदम बैठ जाए से आचमन करके ठाकुर जी शिक्षा दिया स्वयं कृष्ण अगर ना करे तो कौन करेगा कृष्ण अन्नी गादी ये सब खंगवाद ये सब करे हवन करे दान दक्षिणा करे बहुत सारे सब विषय है जो है और इसके बाद जो है इस समय जो है राजदूत आके खबर दिया जरा जो है आ, राज बहुत सारे राजा जो है बहुत सारे रा, राजाओं को आटक कर दिया बहुत सारे राजा एक एक देश का राजा जो है सब एक लाखे सबको कारागार में डाल दिया हजारों हजारों ये लोग एक पत्र लिखे किसी को भेजा कृष्ण का पास जाके ये पत्र हमारा दुख की कहानी बताओ हम राजा है यार हमको इतना कष्ट दे रहा है तो कृष्ण भगवान वो को पढ़ा पढ़ के बोला ठीक है कोई बात नहीं समाधान हो जाएगा आप जाओ पहले तो ऐसा है कृष्ण भगवान जो है क्या करे बोले राजदूद आके संवाद दिया इसका बाद जो है जितना सारे जो राजा है सबको उद्धार किए उद्धार किए हैं है? इसका प्रसंग है सुंदर जो ये जो है बड़ा भारी दुष्ट है ये जो है दुष्ट है ये जोरासंद जो है आ, इस विषय में बहुत सारे प्रसंग आता है भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बुलाए उद्धव अभी तुम्हारा विचार क्या है बताओ ऐसा ऐसा स्थिति है ऐसा ऐसा स्थिति हो गया इसमें क्या करना चाहिए बताओ उद्धव जी को बताए उद्धव जी ने बड़ा भारी सलाह दिया बोलो देखो प्रभु हमको तो ये लगता है अभी आपको जाना चाहिए और जाके जरा को वध करना चाहिए जब तक जरा बंद ना हो तब का कोई समाधान नहीं होगा तो कृष्ण भगवान बोले आप ठीक बोल रहे हो तो ठीक है चले बोल के पहुंच गया इंदो आ गया इंदो आने के बाद जो है इंदो पुस्तों का बारे में भी बहुत सारे कहानी है इंदो कैसे बना खांडव वन बन जो है उसको उग्नी जो है उग्नी जो है, है? उग्नी के द्वारा जो जला दिया उसके बाद मोए दानव को रिहा कर दिया मोया दानव बड़ा आभारी था मे दानव बोले हम बना देंगे कोई चिंता नहीं माए दानव इतना सुंदर टेक्नोलॉजी जानते हैं नए दानव का टेक्नोलॉजी इतना हाई है जो तो ये मोए दानव ने क्या की ये जो इंद्रपुर इतना सुंदर टेक्नोलॉजी कर दिया तो असंभव है ये जल में स्थल भ्रम हो जाए यहाँ चलो ना लगेगा पानी है वहां जाओ कि पानी नहीं है लगता है पत्थर है पैर दो बस पानी में गया दुर्योधन का ऐसा हुआ दुर्योधन देखने के लिए आए राजदरबार वो अंदर में गए और जाते जाते बोले राज, राजा है ना ऐसा करके आ रहा है अहंकार के मारे आते आते क्या किया एक पत्थर है पत्थर है, है, है पानी का माफी वो कपड़ा को उठाया और जो जितना सारे महीषी है अंदर में सब स्त्री लोग है हाहा करके हंसा हैं? कैसे हंसा बोले जो आप पत्थर है वह हाथ पैर उठा आज जो आप पत्थर नहीं सचमुच पानी है उसमें क्या क्या बोले पहले हंसा था तो शायद ये पानी नहीं है वो छोड़ के को के जल में गिर पानी में गिर गया हो हो करके सब नारी लोग हसी शुरू कर दी और उसका बाद जो गुस्सा हो गया ना उधर से वापस चले गए हम देख लेंगे हमारा अपमान हुआ इधर उसके बाद जो है बहुत सारे घटना है ये सब सुनने का समय भी नहीं है जरा संधु को कैसे बद किया जाए? भीम भीम दादा, भीम दादा, भीम दादा दादा, को कृष्ण बताया, ऐसा करो चलो हम लोग जाए जरा संध का पास कैसे बोले चलो ना बोले बोल के सब ब्राह्मण का वेश बनाया बलराम जी के गया कृष्ण गया कृष्णो भीमसेन और अर्जुन तीनों गया ऐसा समय गया दोपहर का टाइम जिसमें अतिथि कोई आए उसको अपमान नहीं होना चाहिए होनी नहीं चाहिए और उस समय जाके कहा और जरा जो है दान पुण्य करने का लिए तो मालिक है ही है बोले बोलो किस आए हो बोल के जो भी मांगोगे वो दे देंगे और जरा संध देखते रह कि कैसा शरीर है खोत्रियो जैसा शरीर है और इतना पावरफुल शरीर है ऐसा जैसा लगता है खोत्रियो तो है इतना पावरफुल भीम का शरीर की छुपाया जाए लोहा का फिर भी ये ब्राह्मण का बेस बना के आए चलो ठीक है और क्या चाहिए बोलो जो चाहिए हम दे देंगे भले महाराज हमको चाहिए संयुग माने युद्ध चाहिए आपका साथ युद्ध चाहिए करे आस पड़ा पहले हमको पता था आपका चेहरा देख के हमको पता चला खोती हो हाँ जब भी है, ठीक है आप लड़ाई मांग रहे हो तो हम लड़ाई करेंगे हम वीर है चलो हमारे पास तो कोई आस्त्र है, अस्तो दे देंगे एक गदा इसी किसका तो कायार है, है, भागता है, इसका साथ क्या लड़ाई करे अर्जुन है दुबला पतला है वो लड़ाई करे एक मारे चो तो, चोरे चप्पा हो जाएगा एक तो देखता है इसका इसका साथ लड़ाई करे चल इसका साथ, तेरा सात करेगा एक साथ भीम दादा का साथ लड़ाई शुरू हुआ भीम दादा का साथ इतना दिन तक लड़ाई हुआ है इक्कीस दिन बाईस दिन लड़ाई चल रहा है।, दौम दाम दौम दाम। चटा चट मार रहा है ये मार रहा है वो मार रहा है कब निष्पति नहीं हो रहा है कहा तक निष्पत्ति है तो भीम दादा ने बड़ा हताश बड़ा बड़ा उदास होके कृष्ण का उठे का हो नहीं रहा है ये पापी चुए है इसको मारा नहीं जाए क्या किया जाए तो ऐसा इशारा के भीम दादा बोलते चल रहा है लड़ाई कितना दिनों से कुछ नहीं हो रहा है इसको पराजय करना असंभव है कृष्ण भगवान इशारा किया देखो भीम दादा लड़ाई चल रहा है और लड़ाई में इतने में क्या के? एक फूस उठा उठाए उसको उठ के ऐसा फाड़ा फाड़ के ऐसा कर दिया बोला भीम दादा को इशारा कियाम दादा ओ अच्छा ठीक है चलो अभी क्या हुआ लड़ाई करते करते उठा के दूर से पटा पटक पटक दिया नीचे में पटक देने के बाद जी अपना जो पैर है उसे एक पैर को दबाया एक पैर से ऐसा करके खींचा बीच में से एकदम के दो हो गया एकदम दो खंडो जो है दोनों को दो बाजू ऐसा दिए ज्वार नमोक जो राक्षसी है इसके द्वारा ही ये हुआ था ये ज्वारा नमक इसके बाद जो है ज्वार का बौद्ध हुआ बहुत सारे जो राज राजा है सबको उद्धार किया ये सबने रोते हुए ठाकुर जी का स्वागत किया ठाकुर जी बड़ा आभारी आपने रखा किया बोलो क्या सेवा है सबको एकदम सम्मान देके सुजा के स्नान दुला करा के राजवेश दिया राजा को राजवेश दिया गहना सारे राजा का राजा सम्मान होना चाहिए ऐसा करके सब विदाई दी सारे एक साथ चला गया एक साथ सब चला गया अब इसके बाद जो है इसका बाद का प्रसंग हो जाए तो दो दो दिन आ रहा है और कुछ तो है नहीं दो दिन में खूब जोर जबरस्ती सुन लो ज्यादा आरती थोड़ा पीछे हो जाए उसमें अपराध नहीं होता है कर दो तो क्या करोगे तो काल का प्रसंग आएगा जल्दी जल्दी उसके बाद तक जो बाकी प्रसंग है ये सब प्रसंग हम चर्चा करें नाम संकीर्तनम यश सर्वपापनासनम प्रणाम दुख शमनम तंग नी हरिम परम बांछा कल्प दुर्वज कृपा सिन्दु पति चान पावन भगवान